वंदे गुरुपद्वंद्व भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदे राधि चरणोदय गोपीजन सामूत बिंदन मनो के पास पाछाकलपतरुवश्य कृपासीव पति पावन भष्णवेभ्यो नमो नमः नम मूकोति पंगु लंग ये पातमह वंदे परमाधव वृंदावी तुलसीदेवै पिया हुई केशवश स्न भक्तिपदे देवी सत्वत्यी नमो नम नारायण नमस्कृत नर चय नरोतम देवी सरस्वती जो मुदे संकर्तने कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमदा जगोबर धैय सदा पवनमीषम तीतास्पिवरी शरण्यं भीतापाली बूथम वंदे महापुरुष ते चरण महा भिन्दम स्त्यक्ता दुस्तसुरीशि तरजक्ष्य धर्मीर्ज वचसा जगगा दर मेघ दधा बध वंदे महापुरुष ते चरण यद्लवन छटाय छटा विस्फुित किबवधु स्वदर्शी पूर्णानुरागर सारमती साराधिका कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निंद सियात गदाधर शिव सदी गौरभक्तंदीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद सियादतगदाधर शिव सदी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 भुक्ति मुक्ति ददासीपेण सदा नंगातरंग रमणीय जटाकलाप गौरीरुशी तवाम भाग मनंग प्रियमन मदापार वरान सेपती भजवीषनाथम बागी सजस्वी लक्ष्मीजस्सी जस्त संमह हरी कृष्ण हरी कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरी हरे राम हरे राम राम राम हरे जेश स अनंत सर्वात्मनाश्रित पदम यदि निर्वलिक ते दुस्तरा मति तरह मैं न महुधि सौसिगा जेशा सैश दयेदनो सर्वात्म आश्रित पद य ते दुस्तरा चेव नौ माधि सौशि गल भक्षे शिशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा जी ने बताए ये सम्बन्ध ज्ञान नहीं होने से उभद अर्थात वास्तव भक्ति का शुरुआत नहीं होता संबंध ज्ञान जब तक ना हो जाए संबंध ज्ञान परिपुष्टि होने का बाद ही उवीद्यो, उवीद्यो मतलब वास्तव भजन का शुरुआत होता है सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा ये श्लोक का व्याख्या में कहते हैं जो जिसका ऊपर बलराम अनंत देव का कीपा होता है जेशम एशो जेशम स एष दयाद अनंत जिसका ऊपर अनंत देव का कीपा हो जाता है वही जेशाश एष दय इद अनुंत सर्वात्म आश्रित पदम यदि निर्वलीकम वह अगर सर्वात्म आश्रित पद निष्कपट निश्छल होकर शरणागत हो जाए निर्वलिकम ये बात बड़ा इंपॉर्टेन्ट बात है निष्कपट होके निश्छल होके शरणागत हो जाए तो उसको क्या होता है बोल तेषा ये शाम, शाम स एष दयाद अन सर्वात्मना श्रित पदम जि निर्मलिक ते दुस्तरा अति तरंत चेव वो ये दुरंत जो भगवत माया है जिसका बारे में ठाकुर जी गीता में बता दिया मामे वो ये प्रपोदंत माया मेतम तरंत बाकी कोई ये माया पार कर नहीं सकते संभव नहीं पहला बात तो ये है जो नित्यानंद बहु बलोराम पहले कीपा करते हैं उसके द्वारा क्या होता है साधु संघ होता है ये प्राइमरी साधु संघ इसका पीछे भी बलराम का कारण है बलोराम का कृपा प्राथमिक जो साधु संघ इसका पीछे भी बलराम का बलराम जी का किपा है तभी बलराम जी गुरु रूप का सामने नहीं आए अभी तक इसलिए तुलसीदास जी भी बताए बिनु सत्संग तराई न कोई राम किपा बिनु सुलभ न सोई राम मतलब बलराम ही हो सकता लेकिन तुलसीदास जी तो राम मतलब राम जी को ही समझे जो भी है बलराम से ही आया सब कोई बात नहीं ऐसा कोई फेर नहीं उसमें कोई अर्थ लगा लूं इसमें बात है जो राम की बिना सुमन सत्संग जो है वो भी ठाकुर जी का बलराम जी का कीपा के बिना संभव होता नहीं ये हुआ प्राइमरी साधु उसके बाद साधुसंग करते करते तत्व तो तो जिज्ञासा हृदय में आए उसके बाद गुरु ग्रहण उसके बारे में भी बलराम बलदावजी महाराज सह का प्राइमरी साधु संघ उसके बाद गुरु मिला देना गुरु मिलाने का बाद उसके बाद अगर आत्मसमर्पण जो है निर्वलीकम जो बोला अभी सर्वात्मना आश्रित पदम सर्वात्मना आश्रित पदम का अर्थ क्या है सर्वात्म अस्तित्व पदम का अर्थ यह है सारे चीजों को छोड़कर मतलब हमारा किसी भी चीज, चीजों पर कोई भरोसा नहीं है ऐसा अंतरात्मा से सर्वात्मना अस्तित्व पदम यदि निर्वलिकम और निर्वलिकम अलिक और निर्वलिक दो शब्द है निर्वलिक मतलब उसमें कोई बानावटी नहीं है निश्चल ये है निर्वलिक अर्भलिक अलिक मतलब उसमें कपटता है ऐसा होकर जब कोई जीवात्मा सदगुरु चरण में शरणगत हो अर्थात बलदाव जी का चरण में सदगुरु चरण में शरणागत हो दे, मतलब गुरु चरण में अनंत देव का चरण तो ऐसा अवस्था में तो बलदावजी महाराज क्या करते जे शाम श्वेद अनंत जिसका ऊपर कृपा कर दिया पूरा पूरी तो क्या करे वो जे शम स एष दर्वात्मा श्रित पथम जो निर्वलिकम ते दुस्तरम उतितरंचित देव माया देव माया वो दुस्तरा इसको पार करके चले जाए नौ ममा होमिति सौ शिगाल भक्षे, आमी अमार ये हमारा है ये तुम्हारा है ये जो विचार है ऐसा विचार नहीं आएगा ये ये जो विचार है आम आम मैं, मैं और मेरा ऐसा विचार हट जाता है और सौ श्रीगाल भक्षे, कुत्ता और सिगाल गिदर जो शरीर को खा लेता है ऐसा शरीर का ऊपर अभिमान, मैं मेरा ऐसा नहीं रहता पूरा क्लियर हो जाता सफा हो जाता ये शरीर भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर विहंग पतंग विहार करीबे इत्यादि कीर्तन किया है मर जाने का साथ साथ ये कीड़े मकोड़े खा ले बस ऐसा शरीर इसका ऊपर कोई भरोसा है नहीं तो बल्लाव जी का कीपा का ऊपर सब कुछ भजन का जितना सारे शुरू से लेकर शेष तक बल्लाव जी महाराज अर्थात गुरु वैष्णव का कीपा के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं बिल्कुल नहीं बल्लाव जी महाराज नित्यानंद बहु का साथ संबंध हो जाए तो हृदय में नित्यानंद प्रभु अनंत देव अधिष्ठान हो जाए और जब हृदय में अनंत देव अधिष्ठान हो जाए तो ये अपराखित अनंत तत्व जो है हृदय में स्थान मिलेगा अर्थात इसका अर्थ ये है जब तक आप अनंत भगवान का साथ संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक ठाकुर जी हृदय में बैठेगा नहीं अनंत शिं, अनंत सिंहासन भी अनंत है जितना सारे सेवा का उपकरण है सारे अनंत देव अनंत बहन सिंहासन से लेकर सिंहासन से लेकर आराम आवास उपाधान जेनुई खरम छत्र जितना सारे है सब बलदाव जी महाराज तो ठाकुर जी को अगर हृदय में बैठाना चाहो जो सुखदेव गोस्वामी ने परिकित महाराज के बुलाए हृदय स्थ हे राजन हृदयस्थ करु केशव, केशव को हृदय में बैठा लो ये भी कोई मामूली बात नहीं है जब तक अनंत देव का आसन आप नहीं बिछा पाओगे बिछा दोगे अनंत देव का आसन तब तो ठाकुर जी आके बैठ जाए पास उसमें और कोई सुबह जो चर्चा किया था इसमें ध्रुव महाराज जी के बारे में उठाया था पूरा पारण का चक्कर में पूरा उत्तर दे नहीं पाए साधु का महिमा बड़ा आश्चर्य साधु कैसा है इसका बारे में गुरुवर्गो ने बहुत सारी चीज बताया उदाहरण भी दिया और शास्त्रों में बहुत लिखा जुखा है लेकिन पढ़े कौन और अनुभव करे कौन पढ़े भी अनुभव करे कैसे जैसे चंदन को जितना मलयज चंदन को जितना घिसोगे उतना ही वो क्या होगा सुगंध विस्तार करे उसको घिसोगे कष्ट दोगे ना घिसो मतलब कष्ट दोगे घिसो के का मतलब कष्ट दोगे चंदन चारु चंदन जो वो चंदन को जितना घिसोगे उतना कष्ट दोगे वो उतना ही सौगंध को विस्तार करे सोने का जो प्योरिटी है शुद्धता है जितना मांगोगे उतना ही आंख में जलाना पड़ेगा जितना ज्यादा आंख में जलाओगे वो सोने का जो रूप है सोने का जो गुण है वो और बढ़ते ही आएगा ऐसा ही साधु का गुण है जितना अत्याचार करे जितना अपमान करे जितना उपेक्षा करे वो तो कुछ सोचता ही नहीं वो क्या करे हम तो उपेक्षा करने का ही आदमी है उपेक्षा करने वाला कोई चिंता नहीं और जितना अत्याचार करे और उसका शोभा उसका सौंदर्य उसका गुनावली चारों ओर फैल जाता माधवंदपुरीवाद जी का देखो कुछ नहीं किया कुछ मांगा भी नहीं यहाँ तक कि सुबह होते ही लोग को जानकारी हो जाएगा जी ठाकुर जी चुरा के मेरे को खीर दिया है ठाकुर जी खीर भोग लगा था एक कुंडा कपड़ का, का नीचे छुपा दिया ठाकुर जी चोर बन गया और रात को पुजारी को बोल गया वो खुलो दरवाजा एक खीर में चोरा चुरा, चुरा कर का है और मार्केट में हाट में है गांव गांव का हाट में उधर जाके देके आओ अब पुजारी चिल्लाते चिल्ला कौन किसका नाम माधवपुरी है उस तुम्हारे लिए गोपीनाथ खीर चोरी किया ले लो खा लो तो क्या असंभव है सब संभव है और सुबह में मेरा नाम फैल जाएगा इसी इसी सोच में था और सुबह होते ही भाग गया उधर से क्योंकि लोग तो मेरा पूजन करेगा लोग आके मेरा पूजन करना शुरू कर देंगे बाबा बाबा का लिए ठाकुर जी खीर चोरी किया इतना बड़ा बाबा है उसका आरती उसका आरती उतारो पूजा करो को भोजन भोजन दे दो हम फायदा मिले मला चलाओ, इससे भग गया और एक उदाहरण है सुंदर जिस उदाहरण के ऊपर और उदाहरण नहीं होता अगर साधु बनना चाहो तो ये उदाहरण को हर वक्त याद रखना पड़ेगा वो कैसा है भले हमारा जो जवान है जो जीव है जवान और जवान का चारों ओर जो है दांत है ना दांत चारों ये बड़ा डेंजरस है कुछ भी थोड़ा बहुत असावधान हो जाओ तो खाते खाते काट काट देगा जीव को अ खून निकल जाएगा जरा सा भी आपका असावधान हो गया आप तो जो जुवा है जीवा को दांत ने काट देगा और खून निकाल देगा वो बोलेगा नहीं गलती से आ गया कि महाराज क्षमा करो क्षमा फमा नहीं है पूरा काट के खून निकालेगा निकाला ना कितना आदमी का हुआ है बहुत सारे आदमी सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्ष्ट्रे, हुआ होगा तो ऐसा जो है साधु का चरित्र ऐसा होना चाहिए कैसा भले जैसे जवान जो है चारों शत्रु से घिरा हुआ है चार शत्रु है ना दांत चारो और शत्रु जारा सा भी गलती करो तो काटके उसको खत्म कर दे लेकिन अगर दांत का कोई मसूर का कोई प्रॉब्लम हुआ समस्या हुआ दांत का कोई दांत का कोई कष्ट हुआ लेकिन वो जीवा जो है घूम घूम के उसका ऊपर चाटते रहता है मानो कि ऐसा लगता है भाई कैसा हो अभी ठीक है जवान घूम घूम के वो जो कोई घाव हो गया या तो कोई जख्म हो गया कुछ हो गया लेकिन वो जवान जो है घूम घूम के उसको चाटते रहता है भाई कैसे हो ऐसा तो साधु है जितना भी अत्याचार करो जितना भी अपमान करो कुछ भी करो शत्रुता करो वो किसी को दुश्मन समझता है नहीं इसके कारण क्या है बोलो पहले हम बता दिया शुरुआत में हम बता दिया वो कैसा है वो अनंत देव का साथ संबंध जोड़ लिया जो अनंत देव का साथ संबंध जोड़ लिया वो किसके किसको पढ़ाई समझेगा सब तो अपना है जितना सारे बेटा सब हमारा है तो कौन दुश्मन है कौन अपना कोई तो है नहीं भेद इसीलिए अनंत देव अगर कृपा करे ये स्वभाव आता है ध्रो महाराज जी का सिद्धि के बारे में थोड़ा डाउट उठा था बहुत सारी चीज जो जिसका बारे में सुबह में संदेह हुआ था उसका थोड़ा पहले समाधान कर दे एक तो धुवो महाराज जी का सिद्धि कैसे भाई क्योंकि शास्त्रों में बताया गया जरा भी कोई अगर कामना वासना रह गया तो आपका सिद्धि नहीं मिलेगा ऐसे शास्त्रों में बताया गया अकामो सका अका सर्व काम वामोक्ष तो बता दे ये तो ठीक है तीव्र भजन भक्ति योग के द्वारा भगवान का ही भजन करो अगर तुम्हारा कामना वासना है या सर्व कामना से मुक्त हो या तो मोक्ष कामी हो अगर उदार वास्तव इंटेलिजेंट है वो कृष्ण का ही भजन करेगा अर्थात विष्णु तत्व का भजन करे दूसरा कोई देवदूत का भजन करने का कोशिश ना करे संभव नहीं अभी धोव महाराज जो है धोबो महाराज क्षत्रिय है क्षत्रियो का जो गुणावली है गीता में भी है भागवत में भी है युद्ध युद्ध में भागेगा नहीं सौर्यो वीर जो तेज जो कि और समाज को संसार को रक्षा करे मैने राजा प्रजा का जो काम है प्रजा को रक्षा करे राजा खत्रियों का स्वभाविक ये सब प्रॉपर्टी है खोत्रियों के लिए विशेष कुछ गुनावली भी विशेष कुछ क्रियाक्रम भी है वो ओनली अप्रूव फॉर खोत्रियो खोत्रियों छोड़ किसी का उचित नहीं है खोत्रियों के लिए अनुमोदन है विशेष कुछ चीज है वो खोत्रियों छोड़ दूसरा आदमी दूसरा आदमी ना करे ब्राह्मण का कुछ विशेष गुनावली है ब्राह्मण छोड़कर दूसरा कोई आदमी ना करे और वर्णाश्रम धर्म का कई सारे विचार है उसमें ब्राह्मण अगर आपत्तकालीन विषय आ गया आपत्ति खूब मुसीबत आए तो थोड़ी दिन के लिए अपना ब्राह्मण का जो अपना जो गुना जो जो प्रेस्क्रिप्शन है ब्राह्मण के लिए थोड़े दिन के लिए आपत्तकालीन विषय युद्ध लग गया कुछ हुआ उस समय थोड़ा ब्रेक कर सकते हो नियम बाकी समय नियम नहीं सब वर्णाश्रम धर्म में विचार आता है अभी ध्रुव महाराज जी क्षत्रिय है ठीक है क्षत्रिय है लेकिन भजन करने के लिए गए माताजी उपदेश का, का काम किया माताजी का उपदेश में भजन की तो बौत्म उपदेषक गुरु कौन है माताजी जी है। और जाके जो भजन शुरू किया अभी तो गुरु नहीं भाई गुरु ग्रहण ना होने से ठाकुर जी तो आएगा नहीं आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तय जे आर सब मरे और आश्रय लेके भजन करना ऐसा मनमानी भजन शुरू करता हम भजन किया गुरु चाहिए ही गुरु ना होने से गुरु क्या करता है जड़ जगत का ये जो हमारा अवस्था है हमको लेके गुरु ठाकुर जी को लेके मिलन करा दे जैसे साधु में शादी में घटक होता है ना बिया का शादी का व्यवस्था करता है लड़की लड़की वाले लड़का वाले को दिया शादी वो करा देता है ऐसा गुरु का काम है प्राकृत और प्राकृतिक दोनों ओर जो है ठाकुर जी का साथ इसका संबंध करा दे ऐसा नियम है यह है गुरु का काम गुरु का काम असीम जिसका ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता अभी नारद जी महाराज गुरु का काम किए गुरु का काम कौन किए नारद जी महाराज स्वयं जो ठाकुर जी का निजीजन है भक्ति भक्ति का जो आचार जो है भक्ति का आचार्यो में नारद जी भक्ति आचार्य और ये नारद जी उनको शिष्य बनाया शिष्य बनाने का बाद गुरु का शक्ति शिष्यों का अंदर जाता है कब कब जाता है जो श्लोक हम बताए अभी शुरू में अभी जो शुरुआत में जो श्रोक भरा जय शाम स अनंतो दयाद अनंत सर्वात्म नित पदम जो निर्वलीकम गुरुचरण में गुरुजी परीक्षा लिया ऐ ए, ए, जंगल है जा भाग इधर से ये तो खा लेगा शेर है ये है। माना नहीं मतलब इसका अंदर में ताकत है डटके रहने का हिम्मत है जो साधु बने वो डटके रहे रहने का जो हिम्मत है वो मिलता है ऊपर से नहीं तो अनस्टेबल हो जाता है डरता है कोई सिचुएशन आ जाए जा, उसमें डरता है बहुत मुश्किल इस अवस्था गुरुजी जी कृपा की आ गुरु जी का कृपा के मुताबिक जैसा भजन गुरुजी बताया वो मंत्र दिया मंत्रों का ध्यान कैसे चिंतन करे सही ढंग से कह ध्रुव महाराज दो महाराज गुरुजी का आदेश जो पालन किया सही ढंग से पर नहीं तो छह महीने का अंदर गुरुजी जी ठाकुर जी मिलना संभव नहीं जैसे गुरुजी जी बताया ऐसे ही एकदम एकदम परफेक्ट भजन किया ये बात है शास्त्रों ने बताया कि अगर भजन का शुरुआत में कोई कामना वासना हो है हो सकता ऐसे जो सब भक्तों लोग आए हैं बड़ा बड़ा महात्मा बहुपाद आदि सबका सामने चरण झुकाया आया ना आश्रय लिया लेकिन विचार किया जाओ विचार किया जाए तो 100 में 100 आदमी का पहले से ही सर्वात्म आश्रय नहीं हुआ हुआ जितना आदमी हमारा गुरुचरण में आश्रय लिया सबका सबका पहले ही आश्रय लेने का टाइम पे हो गया सर्वात्म आश्रित हुआ नहीं हुआ नहीं था ये क्यों क्यों बड़े जिस टाइम बदन दैट दैट दैट एट एट मोमेंट आपका क्या होता है दिखा काले काले शिष्य करे करे सही कृष्ण आत्मसम लेकिन ये हुआ नहीं लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हम भजन छोड़ दे हम सर्वात्म आश्रित वजन हो नहीं पाया तो निश्चल हो नहीं पाया तो हम छोड़ दे भजन ऐसा नहीं गुरुचरण का सेवा करते चलो गुरु गुरुचरण का सेवा करते गुरुजी तो नित्य है करते करते कभी तुम्हारा ये भाव सिद्ध हो जाए कभी तुम्हारा ये भाव सिद्ध हो जाए उसी दिन तुम्हारा वास्तव भजन शुरू होगा वास्तव भजन जिसको एक्चुअल भजन बोला जाता जो हम शुरुआत में बोला संबंध ज्ञान पक्का होने से ओविद्यो अर्थात वास्तव भक्ति का शुरुआत हो जाता वास्तव भक्ति ओविद्यो मतलब वास्तव भक्ति जाजन शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही है जो गुरु जी का चरण में शरणागत हुआ ध्रुव महाराज जी और उसके बाद मंत्र भी मिला भजन भी किया पार्थिव उसमें कोई मिलावट नहीं एक दोस्त था जो शुरुआत में उसका आकांक्षा था स्थान स्थितम स्थान विलास करके भजन शुरू किए लेकिन भजन करते करते जो अनर्थ है वो चला जाता कि नहीं आदोध्या तत्व साधुसंग भजनक क्रिया तो अनर्थ ते लाइन में आया कि नहीं जब हम जे विचार बताया उसमें आया कि नहीं अनर्थ निवृत्ति हो गया भजन तो करते रह भजन तो छोड़ा नहीं कंटिन्यूस नॉन स्टॉप दिन रात कोई विचार नहीं शरीर का शरीर का तो पहले कर ये सब अच्छा है पहले आके शरीर का जॉय कर लिया सांस मतलब सब कुछ जॉय कर लिया इतना बच्चा छोटा सा मासूम है पांच साल का उम्र लेकिन गुरु पास से सारे सक्सेसफुल हो गए हो गया, गया ना टीकाकारों ने बताया और एक कारण है जिस कारण ठाकुर जी बहुत जल्दी दर्शन देता है वो क्या है भले किसका अंदर अगर ठाकुर जी को प्राप्ति करने के लिए ट्रिमेंडस एफिनिटी बहुत आकर्षण ठाकुर जी हमको मिले उत्कंठा जिसको बोलता है आशा है समोत्कंठा नाम गाने सदा ये जो बताया सम ये उपसर्गो लगा दिया सम उपसर्वो लगा दिया सम का मतलब समक उत्कंठा मैंने उत्कंठा का कोई ब्रांचिंग नहीं उत्कंठा मेरा ये वस्तु प्राप्त के लिए ये वस्तु कोई ब्रांचिंग नहीं वन पॉइंटेड उत्कंठा जब वन पॉइंटेड हो जाए तो डिवोशन भी तब एक मुखी हो जाए जिसको अंग्रेजी में बोलता है अंग्रेजी में बोला जाता है वन पॉइंटेड डिवोशन जब उत्कंठा एक मुखी हो जाए उत्कंठा मतलब अंतर का जो चित्त है सारे वही एक ही चीजों को प्राप्ति करने के लिए हर वक्त बेचैन हो ही चाहिए वही चाहिए इसको समत समत्कंठा बोला टीकाकारों ने विश्वनाथ चकुर्ति आदि बताएं कि इसमें इस इसमें संदेह का कोई बात नहीं पहले हम बताएं आदो श्रद्धा आदि उसका साधु संग किया भजन क्रिया सही ढंग से हुआ अनर्थ निवृत्ति हो अनर्थ निवृत्ति होने का बात तो अनर्थ रहते हुए भजन नहीं होता कोई अगर बोले अनर्थ है अंदर में काम क्रोध आदि सारे अनर्थ रहते हुए भजन होता है होता नहीं ऐसा है। हाँ इनडायरेक्ट भजन होता है वो कैसे भजन का ही गुप्त तो रहस्य है भले इंडायरेक्ट भजन कैसे होता इनडायरेक्ट भजन कैसे होता इनडायरेक्ट भजन कैसे होता है सुन लो जैसे जैसे एक सिद्ध महात्मा है गुरुजी जी का सामने हम आया अभी हमारा उस अवस्था हुआ नहीं गुरुजी सिद्ध महात्मा ठाकुर जी का निजी जन है तो गुरुजी क्या की गुरुजी बोले एक काम करो जाओ बागान में जाके थोड़ा फूल तोड़ के लाओ हमने क्या किया गुरुजी जी बोला था बागान में गया फूल तोड़ के लाया फूल तोड़ के लाया थोड़ा दिक्खा हरे नाम तो गुरु दिया लेकिन दिखा हुआ कि नहीं ठाकुर झा ने क्योंकि इस चर्चा हम दो दिन पहले किया बात कहते हैं कि साधारण वास्तविक दिखा और दिखावा दिखा एक नहीं एक ये बात को सामने रखो ये विचार तो हो सके मेरा दिक्खा परफेक्ट हुआ तो नहीं हुआ हो भी सकता हुआ नहीं परफेक्ट तबका समान अभी भी हुआ कि नहीं वही हम नहीं जानता अब उस समय में हम ठाकुर जी का गुरु जी का आदेश पालन करते हुए फूल लाया और बाजार जाके फल फल खरीद के लाया और गुरु जी के आगे तुलसी तोड़ के लाया सब व्यवस्था करके ठाकुर गुरु जी को दे दिया गुरु जी हाँ लाया आपका वस्तु गुरु जी उसको बैठ के धोधा के सब सेवा में लगाए और तुलसी अर्पण किया पुष्प अर्चन किया माला अर्पण किया सबको किया उसमें मेरा इंडायरेक्ट वजन बना कि नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा है हम अगर जी के देने जाए ये ये लोग तुलसी लो लो भोजन लेगा नहीं की -की परम वस्तु का साथ अचेतन वस्तु आधा चेतन वस्तु या 80 परसेंट चेतन है पूर्ण चेतन का साथ संबंध जोड़ने जाओ तो आपको भी पूर्ण चेतन अवस्था में उतरना पड़े समझा मेरा बात पूर्ण चेतन वस्तु का साथ आप अगर संबंधो जोड़ना चाहो तो आपको भी पूर्ण चेतन अवस्था में उठना पड़ेगा नहीं तो होगा नहीं कई संत महात्मा हैं साक्षात ठाकुर जी के साथ बात करता है वो कैसे बात करते हैं जैसे हम जैसे हम वो बताया साक्षी गोपाल का वृंदावन में गोपाल है दो ब्राह्मण हैं बातों बातों में बोला ये बड़ा ब्राह्मण एक बात बोला बोला हम तूर तेरे को यह देंगे हम डिटेल्स में नहीं जाए हमारा समय नहीं बड़ा ब्राह्मण है छोटा ब्राह्मण है बड़ा ब्राह्मण बोले ये चीज तेरे को हम देंगे छोटा ब्राह्म ऐसा बाधा मत करो आपका बाधा टूट जाएगा अब दे नहीं पाओगे तो बोले ठीक है आप अगर बाधा करते हो तो गोपाल तुम साक्षी है गोपाल को साक्षी मान क्या यार बाद में जो गद्दारी किया उसका जो फैमिली है तो वो गोपाल को जाके बोला गोपाल तुम, तुमको साक्षी रखा था जाना पड़ेगा बोलना शुरू कर दे अरे विग्रोह कैसे चले हैं विग्रोह कभी चलता है तो ब्राह्मण बोले बिग्रो चलता नहीं बोलता है क्या बोलता है तो चलता भी होगा चलो मेरा साथ तुमको साक्षी माना है तो उसको पकड़ के लाया गोपाल जी वो गोपाल जी अभी भी है जाके दर्शन कर लो वो गोपाल है साक्षी गोपाल तो ऐसा मत सोचो पूर्ण चेतन अवस्था में अवचेतन वो जो गोपाल आया था गोपाल ने शिकार भी किया था आप अगर बोलोगे छोटा छोटा ब्राह्मण बद्धजीव है नहीं ये पढ़ के देखना उधर क्या लिखा है उधर जो गोपाल है गोपाल बोला तुम ही जन मोर दास बोला खिचुर जो गोपाल आया था साक्षी गोपाल बोले तुम दो जो है वो मेरा नित्य ज... बहुत पहले भी मेरा दास था तो ये बद्धजीव नहीं है। ते इसका प्रमाण हो गया पूर्ण चेतन वस्तु का साथ हम संबंधों जोड़ना चाहे हमको भी जड़ अवस्था से पूर्ण चेतनमय अवस्था में उतारना पड़ेगा नहीं तो किसी भी हाथ हमारा साथ संबंधो नहीं हो पाएगा दुबो महाराज जी का अवस्था कैसा हो सकता हम जब बद हमारा जो ये कहना है कि बद्ध अवस्था में इनडायरेक्ट भजन हो सकता बट डायरेक्ट भजन नहीं इनडायरेक्ट भजन हम लाए और गुरु अर्पण कर दिया मे, मेरा भी थोड़ा हो गया गोमाता अपने आप जाके गौ माता दूध नहीं दे सकती तो गो गोमाता का दूध कार लिया लाके कृष्ण को भोग लगा दिया तो गोमाता का सेवा थोड़ा हुआ इनडायरेक्ट से तो ऐसा सेवा में आपका कोई डर का बात नहीं और आप सेवा आप च, आपका चलेगा लेकिन जब डायरेक्ट सेवा करना चाहो ऐसा डिजर्टेंट माध हृदय टूट न जाए कि महाराज ऐसा बोला सेवा नहीं हुआ ऐसा नहीं हम हृदय तोड़ने के लिए बात नहीं बोला हम भजन का रहस्यों को खोलने के लिए आपका भजन हो रहा है करो ऐसे ही करो लेकिन मेरा विनती है अपराध मत करो अपराध करो तो पीछे चला जाओगे कुछ नहीं होगा तो ध्रुवो महाराज जी का विश्वनाथ चकुर्थिबाद जी ने बताएं ध्रबो महाराज जी का सिद्धि होना ये तो स्वाभाविक बात है क्यों गुरुजी नारद जी, जी हैं गुरु जी का आदेश पल के मलन मंत्रों का मंत्रों का ही तो सिद्धि होता है सिद्धि किस बात का होता है गुरुजी जी जो मंत्रो दे मंत्र का सिद्धि हो जाता है वो मंत्रो स्वरूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हो जाता है देख हम ये है मंत्र जो है मंत्रो अपना स्वरूप पकड़ कर प्रकट हो जाते हैं सामने तभी मंत्रों का सिद्धि हुआ है माना जाएगा नहीं तो जिंदगी भर जब करते रहो जब कर काम गायत्री काम बीज करते रहो लेकिन सिद्धि नहीं हुआ टेंशन मात्रो मट कोई नहीं चलाता है ठाकुर जी गुरु जी ऐसा चिंता फ्री हो जाओ हा? जो कुछ भी होए बस कोई टेंशन मत तक गोली मारो अपने आप ठाकुर जी चलाए तुमसे भजन करो आनंद के साथ हरिनाम करो हरी कथा सुनो हर वकत ऐसा पावर आ जाएगा कोई चिंता नहीं तो क्या हुआ ऐसे ध्रु महाराज जी का सिद्धि का सबसे बड़ा बात, बात है समुत्क इतना समोत्क उत्कंठे के द्वारा ठाकुर जी भागे आता है ठाकुर जी का नियम है जिसका हृदय में उत्कंठा ज्यादा है यहां तक कि गोस्वामी जी लिखा है जि गोस्वामी जब भक्तों का उत्कंठा को वृद्धि करने के लिए ठाकुर जी कभी कभी चुटकी दे देते हैं मजा कभी ऐसा सपने में आकर चुप्त दर्शन करके छुप जाते हैं जैसे नारद जी को दर्शन दिया था को झलक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दशंध के भाग्य क्यों वो को का उत्कंठा को बढ़ाने के लिए कितना सारी घटना परम पूजीवाद केशव गुस्मी महाराज के जिंदगी में हुआ है परम पूजी बामन गुस्मी महाराज के जीवन में परम पूजी भक्ति प्रमुख पूरी गुस्सि महाराज के इन सभी का जिंदगी पढ़ो देखो पढ़ के देखो क्या है वो एक एक जिंदगी का एक एक समय क्या क्या हुआ था अभी तो, तो हिंसा है ये क्यों आएगा वो क्यों हमारा गुरुजी हमारा गुरुजी बोलने का तो हिम्मत ही नहीं हम तो गुरुचरण गुरुचरण क्या सेवा किया जो भी है तो परीक्षा देना ही पड़ेगा तो गुरुजी जब ना, 99 नाइन ईयर्स ओल्ड निन्यानबे साल तब पुरुषोत्तम धाम में बैठ के बोल रहा है बाबा ये परम पूजा माधव गो महाराज का जीवनी जो है वो निकाला है मेरा पास लाना हम पढ़ेगा छोटा गुरु आइए बाबा जल्दी उधर जाते हो उधर जाके परमवे माधव गो सिमा से जीवनी निकाला है वो लाना जरूर हम पढ़ेगा गुरु भाई है वो भी परमवेज माधव गो हिसाब से मेरा गुरुजी से बहुत बाद आया श्रीधर गुस्सि महाराज पर माधव गुस्मा बहुत बात लेट लेकिन उसमें होता क्या ये तो नित्य पार्षद है आगे आए पढ़े आए परम केशोर गोसिमा आगे आया थोड़ा तो इसमें आता जाता क्या तो नित्य पार्षद है लेकिन विचार ये है देखो गुरु भाई गुरु भाई में कितना उतना पहले उनका जीवन ही अन पड़ेगा अरे खोद सिद्ध महात्मा है इसमें शिक्षा दिया वैष्णव का जीवन चरित्र को पाठ करो देखो भजन में सिद्धि चाहते हो उठपठन मात पाठ करो पाठ करोगे तो उल्टा बुद्धि आ जाएगा गीता का भी गौरी व्याख्या पढ़ो या तो कोई गीता का वास्तव कोई प्रवचन है अनुभव लबो उसका पाठ करो ए, सुनो हरिनाम का टाइम में कथा थोड़ा चला दो ऐसा नियम है नियम तो है हरिनाम का टाइम में हरि नाम जो है हरिनाम का चिंतन करना हरि का रूप लेकिन तो आएगा नहीं तुम्हारा मन तो इधर उधर उससे तो अच्छा है कथा चला दो हरिनाम का टाइम में हरि का रूप का चिंतन गुण लीला करना चाहिए हम जानता है यही नियम है लेकिन कम से कम तो मन इधर उधर ना भागे इसे सुबह में उठकर छो करके चला दो और हरिनाम से कथा को सुनते रहो तो कम से कम तो मन स्थिर होके वो कथा को सुनते रहो तो अटेंशन रहेगा थोड़ा धीरे धीरे मन बसुध हो जाए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताया दो महाराज का जो ट्रिमेंडस एफर्निटी ध्रोपो महाराज जी का जो कंठा ये ध्रोपो महाराज जी का सामने ठाकुर जी को खींच के लाया समझा मेरा बात खींच के लाया गंभीरा मंदिर में भजन करते हुए कितना महात्मा का कितना महात्मा काम नाम ले गंभीरा मंदिर में भजन करते हुए कितना महात्मा का नाम ले उसका सिद्धि हुआ है और उत्कंठा करके कितना महात्मा का नाम ले बहुत महात्मा रशिक महान विद्याभूसंधी भी पूरा डॉक्टर बड़ा डॉक्टर था एमबीबीएस बी और एक चक्रा धाम में नित्यानंद बबू का धाम में आविर्वाद हुआ और ठाकुर जी का आदेश से आविर्वाद हुआ ऐसा सुंदर महात्मा इतना ज्ञान भक्ति उन्होंने अंतिम समय में गंभीरा मंदिर में बैठते बैठते पूरा रात भजन करते थे पूरा रात और भजन करते करते महाराज कभी कभी ऐसा हो जाता ये गौरांग आ गया अभी आ गया लगता है आ गया नाम करते करते छलांग लगे बोले गौरांग आ गया शायद ऐसा लगता ऐसा भी होता जैसे कि लगता कोई आया है लेकिन दर्शन नहीं दे रहा है गुप्त रूप में सामने आया ऐसा भी कई बार हुआ है बहुत महात्मा का जीवन में ऐसा हुआ है जैसे कि ठाकुर जी आया दर्शन नहीं दे रहा है पीछे से कुछ कर रहा है देख रहा है ऐसा तो समत्कंठा जो है बड़ा भारी चीज है समुत्क अगर जीवन में सिद्ध हो जाए भजन में तो यह समझ लो कि इसी जन्म में आपका भगवत प्राप्ति होना ही है होना ही आसा बंधो समुत्कंठ आसा बंधु मतलब आसा बंधु मतलब आसा बंधु का मतलब क्या है आसा बंधु मतलब ये आसा को लॉकिंग कर दिया नॉट एक तो गिट, गिट्टू लगा दिया हमारा आसा जो है एकदम बंध के रह गया आसा बंधु एकदम पकड़ के निश्चय करके बैठा निश्चय तीका भक्ति और उसके बाद क्या होगा सावंद उत्कंठा नाम गाने सदा रुचि नाम गाने में सदा रुचि ये कोई मामूली बात नहीं ये तो बड़ा उच्च कुटी का जो संत महात्मा है इन का जीवन में सिद्ध होता है नाम गाने सदा रुचि बाहर में आगे तबीयत तो खराब है थोड़ा लेकिन अंतर में हर वगैरह संकीर्तन चलते रहता है हरि नाम हर वक्त गुरुजी को देखा बहुत बहुत महात्मा असुस्थ का लीला करता है मतलब तो ठीक नहीं उस समय में आप अंदर में हर वक्त चलता ही रहता है नामगान ऐसा करके हुआ था और एक वाइटल क्वेश्चन है जिसका बारे में आपका डाउट हुआ शायद सुबह में जिसका बारे में हम बताना चाह कि पृथ्वी महाराज जी का आविर्वाद हुआ बेन का दू दो जो हाथ इसको मंथन करें अब आपका डाउट हो गया इट्स इम्पॉसिबल बोलोगे ना बोलोगे तो ये इस बात को काटने के लिए हम ये बा... नहीं तो हमारा बोलने का दरकारी वृंदावन में बोलने का दरकारी नहीं इधर बोलने का दरकार है सब छोटा छोटा सब है उल्टा बाल्टा विचार करें द्रौपदी का आविर्भाव कहां से हुआ धृष्टोदमन द्रौपदी दोनों का आविर्भाव कहां से हुआ हम अगर पूछे कहां से आगुन से हुआ आंख से प्रज्ज्वलित तो जज्ञ का अग्नि जल रहा था उसमें से द्रौपदी देवी और निश्योदम भाई दोनों आविर्भाव हुआ अब आप अगर बोलोगे संभव नहीं क्या किया जाए अविर्भाव तो हुआ और बाकी बात यह है कैसे हुआ ये तो तुम्हारा मापिक नहीं है तुम्हारा मापिक जो शरीर है रक्त मांसों का छोटा मैया का से ये तो ठाकुर जी भी स्वयं करता मैया का आविर्भाव लेने का बहाना बनाता है देवो की गर्व से आया है बोल के तो शास्त्र ऐसा तो लोग बोलता है लेकिन देखो आविर्भाव का प्रसंग आएगा तो कैसा आविर्भाव हुआ भले वासुदेव जी ने देखा एक बड़ा तेज लाइट आ रहा है तेज आके वसुदेव जी का शरीर में समा गया आप वसुदेव जी का शरीर से फिर वो तेज कहा चला गया देव की मैया का शरीर और देवी की मैया का गर्भ जैसे लगता है जैसे लीला करता है ऐसा उसके बाद क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का प्रसंग आए उधर लिखा हुआ है चतुर्भुज पकड़ कर ठाकुर जी आविर्भाव लिखा हुआ है आ कहा गर्भ से आया है बोलो चैतन्य तो मापो का आविर्भाव के बारे में देखो लिखा हुआ है चैतन्य भाग चैतन्य चौथा मित्र में वहां भी सेम केस पहले एक ज्योति आके जगन्नाथ मिश्र के शरीर में समा गया उसके बाद वो ज्योति जो है स्वच्छी मैया का शरीर में समाहित हो उसके बाद लगता है कि स्वची मैया ने स्वच्छी मैया का संतान होगा ये तो कहने का बात है लेकिन ठाकुर जी का आविर्भाव कोई ऐसा साधारण मामूली आविर्भाव नहीं जन्म कर्मो चौमे दिव्यम जो मैं व्यक्ति तत्त्व तो तैक्ता दि हम पुनर्जन्म नहीं थी महामिति सुन हे अर्जुन हमारा दिव्यो दिप धातु मतलब व आश्चर्य जैसा अपराकित ये बोलना ठीक है दीप धातु का तो ऐसे बहुत सारे माने आता है उज्जवलता और सारे माने आता है लेकिन इसमें ये माने समझो कि इसमें जो ठाकुर जी का जो जे ये जो है दिव्य अर्थात ट्रांसेंडेंटल और प्राकृतिक ऐसा जो आविर्भाव है ये आविर्भाव के बारे में जिसका हृदय में कोई संदेह संशय नहीं रह जाता है जिसका हृदय में पूरा विश्वास हो जाता है ये ठाकुर जी का लिस् अभी कैसे निशिंगो जब खम्बा से प्रकट हो गया अब तो दो दिन बाद आएगा प्रसंग निशिंग देव जी खम्बा से प्रकट हो गया तो इसका मतलब तो ये नहीं कि खम्बा है निशिंगदेव का माता ये हुआ खम्बा से प्रकट भये तो इसका मतलब तो ये नहीं कि खम्बा जी है खम्बा जी है निशिंगदेव का मैया खम्भा मैया ये तो हो नहीं सकता संभव नहीं ये कह कहने का बात है ये तो ठाकुर जी लीला करता है जो भी है अच्छा इसमें एक बात मैं कहना चाहूं इधर जब बेन, बेन राजा का करके कैसे आया सृष्टि का आदि में मेरा बहुत डिटेल्स डिस्कशन करना चाहिए था बट टाइम इज लिमिटेड समय इतना कम है हमको बहुत शर्म लगता है दो दिन बाद गोवर्धन पूजा हम कैसे क्या करें एक एक चीज का डिस्कशन करो लोगों के अंदर में संशय संदेह को हटाना चाहो तो उसमें विचार होना चाहिए डिटेल्स अब नहीं होए तो उसका अंदर में कथा सुनने का। के महाराज ये बता के भी होता है बोलेगा ना तो पृथ्वी महाराज का आविर्भाव अरची देवी लक्ष्मी लक्ष्मी का अंश में अरची देवी और ठाकुर जी का विष्णु अंश में पृथ्वी महाराज का आविर्भाव हमने ये बात पहले उठाया था अपेक्षित रिलेटिव चीज को उठाया था ना बहुत पहले रिलेटिव शोरी छोड़ने का बाद किसी किसी आदमी का कैसे कैसे कौन कौन जाएगा शरीर छूटने का आत्मा आत्मा चला जाता है चंद्र लोग जाता है कोई सूर्य लोग जाता है कोई सर्ग लोग जाता है अब आगे आगे कोई, कोई आदमी बोले महाराज सूर्य लोग में जाए कि पागल हो सूर्यो तो ग्लोइंग अवस्था एकदम जल, जलते हुए कितना टेम्परेचर है कोई वैज्ञानिक लोग माफ नहीं कर सकता उसमें कैसे जाए लोग सूर्यो लोग भी है बोले हा हम बोले है है सूर्योलोग में लोग जाता है और कैसे जाता है अगर कोई पूछे कैसे जाता है किस क्या उत्तर दोगे हम तो ये बात पहले ही उठाया था जो सारे जो दुनिया में जो वस्तु है ऑल रिलेटिव सब अपेक्षी जितना सारे वस्तु आपका आंखों का सामने दिखाई पड़ता है सारे रिलेटिव है। ये बात को पहले समझो बुद्धि नहीं है तो क्या करें हम रिलेटिव है रिलेटिव मतलब आपका इधर आपका टेम्परेचर अगर आगे 40 डिग्री हो जाए ये बाप रे क्या गरम शुरू कर दोगे ना लेकिन ये 40 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान का आदमी के लिए कुछ नहीं वो बोला अभी तो ठंडी है कुछ नहीं समझा मेरा 40 डिग्री में उसके कुछ नहीं है जब फोर्टी फेट जाएगा तो सोचेगा तो ये फोर्टी डिग्री टेम्परेचर इसका लिए 40 डिग्री आपका लिए डेंजरस है, है जो आदमी माइनस ट्वेंटी डिग्री में रहता है ये सब ये सब पागल है -20 डिग्री माइनस ट्वेंटी डिग्री में रहता है तो वो आके इधर कैसे रहा एडाप्टेशन किया किया ना अभ्यास किया करते करते ठाकुर जी का कृपा से हो गया और हमारा कहना है बायोबियो शरीर जोलियो शरीर माने पानी से बना हुआ कई किस्म का शरीर होता है तो आपको पता नहीं अब सूरज में जो रहे उधर का टेंपरेचर अगर उसका लिए कुछ नहीं है सूरज का टेंपरेचर उसका लिए अगर नॉर्मल है तो उसमें वो रह नहीं सकेगा तो अपारेंट है सब अपेक्षित है अगर वो टेंपरेचर उसका लिए कुछ भी नहीं तो सूरज में जो लो जाता है तो हो सकता उसका है उसका तेजोमा शरीर मेरा बात समझा जो सूर्य जो में जाएगा उसका शरीर भी तेजोमा आंख का जैसा शरीर वो उसमें जाकर उधर रहे उसमें कोई कमी नहीं वो हो सकता इसमें कोई चिंता का कोई बात ही नहीं इसमें कोई डाउट छोड़ दो तो ये जो है अग्निशे से आविर्भाव जो दुख प्रजापति का बात जो कहा वो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है अब आप बोलेगे पागल है मानस से कोई सृष्टि होता है बोलेगा नहीं बच्चा किसका है समझ लो क्यों आते हो भाई कथा सुनने में आए तो चुपचाप आओ नहीं तो ना आओ क्या बोलता था क्या बोला अभी मानस पुत्र तो ब्रह्मा जी का कई मानस पुत्र हुआ ब्रह्मा जी का शरीर से शरीर से एक और जो है कर हाथ हाथ से क्रोतु का जन्म हुआ करात क्रोतु मानस जन्म हुआ देखो प्रजापति का आर गोदी से जन्म हुआ नारद जी का ये गोदी से अब बोले ये भी कोई संभव है हां संभव है क्यों नहीं संभव है क्यों नहीं संभव है बताओ यह आपका जो रिलेटिव ज्ञान है इसको बाजी लगाकर अपराखित विषय में इफ यू ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड एकदम बोका बन जाओ और जाना पड़ेगा आपको यह छोड़ के विश्वास नहीं होगा हर हालत में संभव है क्यों नहीं है तो ये भागवत जी महापुराण में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो साइंटिस्ट लोगों का बात है वो विचार करने बैठे हम एक एक करके सब खंडन करते वो बोल नहीं पाएगा कुछ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपका विश्वास का बाहर जा सकता है हर हालत में संभव तो जो है इधर बात है कि अभी प्रतु महाराज जी का आविर्भाव हुआ हुआ का का कैसे बेन हस्त हस्त दो मंथन करके दो जुगल विष्णु में लक्ष्मी अंश में अर्ची देवी का आविर्भाव अवस्था में सारे संत महात्मा जो है जिसको दिब्बो सूरी बोला जाता है दिव्य सूरी दिब्बू सूरी मतलब दिब्बो सूरी का एक एक माने क्या होता है एक शब्दों में क्या मानता है जो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल को देख सकता है तुम्हारे लिए संभव नहीं भविष्य में क्या हमारे ऐसा करो मारा जो हुआ का हुआ लेकिन जो भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों को समान इक्वली दे सी समान रूप से देख सकता है भूत पहले क्या हुआ था वर्तमान में क्या हुआ उसका नतीजा क्या है फ्यूचर क्या है सारे क्लियर ये जो अवस्था है दिव्यो सूरी और ठाकुर जी का ऊपर इन लोगों का विश्वास जरूर है नहीं तो दिब्बो सूरी होना संभव नहीं दिब्बूरी का मतलब यह है, इसका ऋग्वेद का मंत्र मंत्रता था पहले तद विष्णु परम पदम सदा पशुंती सूर्यो दिव्य व्यो चक्षुरातम दिव्य मतलब आंखें को फार फार कर आ ठाकुर जी का चरण का सौंदर्य दर्शन कर ठाकुर जी ऐसे जो महात्मा लोग सही ढंग से नाम करता है ना सही ढंग से जो ये महात्मा अभी सिद्धि नहीं हुआ अगर वो महात्मा लोग ठीक से नाम भी करता है तो कम से कम नाम को ठीक से तो वो भी विष्णु का नित्य चरण है साक्षात दिखाई पड़ता है नाम करते करते दिखाई पड़ता है विष्णु चरण पूरा गौरंग ऐसे खड़ा है पूरा तेजोमा ऐसे तो गायत्री का नियम है जब गायत्री करोगे सीक्रेट चीज है आपको बताया कि नहीं हम जानते नहीं गायत्री का समय में मंडल गायत्री का व्याख्या तो हम इधर नहीं कर सकते कि वो बहुत सारे बाहर का आदमी है नियम नहीं एक शब्द कह दे तो गायत्री शब्दों का बहुत सारे व्याख्या है उसमें अंतिम में प्रचोदयाद बोल के शब्द है दैट इज द वाइटल एक तो शब्द है अगर हमारा ये मंत्रो ठीक हुआ हमारा शुद्धता हमारा प्योरिटी मेंटल प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी अगर ठीक हुआ तो मंत्रो थोड़े समय में काम देना शुरू कर दे और मंत्र का जो अर्थ है उसका माने क्या वो जो मंडल है मंडल में देव वस्तु को ध्यान करे करते करते क्या होता है उसका मंत्रों का पूरा माने है। लेकिन बाजार में किताब लेके पढ़ोगे कुछ नहीं होगा अनुभव में नहीं आए जब कोई गुरु वैष्णव आपना भजन की तरह आपको बोले महाराज इसका माने ये ऐसा भजन तो होगा तो इसमें सूर्यमंडल जो मोल्ट एंड जब सूर्य उदित होता है ना कैसा लगता है जैसे कच्चा सोना उसी अवस्था ऐसा तो नियम है ब्रह्म गायत्री ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए नियम है आप अगर 8 बजे करो तो सुबह 9 बजे करो तो हमारा कोई जुमा ना ऐसा नियम है नियम ऐसा है कि ब्रह्म गायत्री का जप जो है ब्रह्म मूर्ति मुहूर्त में करना चाहिए यहां तक भी साक्षात कृष्ण दारोकार में रहते हुए जहां भी रहे दारका में कृष्ण का जीवन यात्रा उसमें क्लियर लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में उठा थोड़ा ना दुआ आचमन किया और ठाकुर जी स्वयं है कृष्ण स्वयं किसका ध्यान कर रहा है कृष्ण वो लिखा हुआ कृष्ण के जीवन में तो कृष्ण सुबह में ऐसा बैठ गया बैठ के ब्रह्मोगा का जप किया उसके बाद उसके बाद साधु संत का सेवा जो कुछ है सेवा होम आदि सब करके दान पुण्य सब कुछ कृष्ण का जिंदगी देख लेना कृष्ण लाइफ हिस्ट्री और प्रागित तो जब स्वयं भगवान श्री कृष्णो गायत्री मंत्रों को जप करने के लिए बैठ जाते हैं ब्रह्म मुत्ते आ तुम कौन हो तुम क्यों नहीं कर रहे करना चाहिए तो इसका ये जो कच्चा सोना जैसा उदित है आशी चैतन्य महाप्रु का शरीर का जो वरण है वो भी कांचा सोना को धिक्कार करते हैं राधा रानी का जो शरीर का वरण है वही तो गोरंग है का और तो कुछ नहीं है राधा रानी का जो वरण है उसी को चुरा के लाए चोर तो ऐसे ही है कृष्ण वो श्री रंगों का जो वर्ण है उसको चुरा के लाए अब जब लाए हैं तो उसी का माफी राधा रानी का रंग या कोई आर्टिस्ट है कोई कोई कलर मिल जाएगा कोई कलर कम्पोजिशन ऐसा कोई है कोई इंजीनियर है कलर तो देखा देखा राधा रानी का शरीर का वो संभव नहीं है अपराखित है ऐसा है कि जिसको दर्शन दे वो भी ना किसी को संभव नहीं इसमें तर्क नहीं चलेगा अपराखित विषय में तर्क वस्तु तर्क जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं चलता इसमें नहीं चलेगा और ये गायत्री के समय में अगर आपका लिए संभव है तो वो जो गौरंग महाप्रभु मंडल में अवस्थित है ऐसा करके बुला रहे जीव सबको ऐसा कर देखा धामेश्वर महादेव का ऐसा गौर का ऐसा बुला रहे सब आ सोने जैसा रंग सूरज का रंग का संग जैसे ऑलमोस्ट लगता है दिखाई नहीं पड़ता मिल गया अंदर में ऐसा रूप का ध्यान करो तो ये टॉप मोस्ट ध्यान है ये बोलना नहीं चाहिए था हम बोल दिया चलो टॉप मोस्ट ध्यान अगर गायत्री मंत्र जब करने के टाइम ये ध्यान हुआ तो सोचो कि आपका जिंदगी भी पूरा सक्सेसफुल हो जाए होनी चाहिए जो भी है अभी जैसे हम बायो शरीर है जलियो शरीर है और तेजोमय शरीर है ऐसा सारे बताया सारे संभव है अभी साइंटिस्ट लोग कुछ दिन पहले बोला था चंद्रमा में जीव रहना संभव नहीं अब आप बोल रहे हैं तो हर हालत तो में संभव है कैसे बोल रहा है अब देख जाएगे जाएगी ठाकुर जी का जो कृपा है अभी पृथ्वी महाराज जी का आविर्वाद हुआ पृथ्वी महाराज जी साक्षात अंश में और उसका स्तुति कर, करना शुरू कर दिया कौन ऋषि मुनियों ने पृथ्ध महाराज ने पूछा महाराज आप स्तुति किस बात का कर रहे हो हम तो अभी आविर्वाद हुआ स्तुति किस बात तो हमको जानते तक भी नहीं हो आप स्तुति कर दी करना शुरू कर दिया कैसे कर दिया तो ऋषि मुनियो ने बोला महाराज अब अभी अविर्भाव हुआ लेकिन हमारा हम लोगों को पता है आप कौन है अच्छा पता है बोला हाँ आपका चरण चिन्ह हाथ का जो चिन्ह है उसमें सारे पक्का है आप विष्णु अंश में अविर्भाव हुए हो आपका क्रियाक्रम फ्यूचर एक्शन ओ क्या हो सब हमारा सामने क्लियर क्योंकि दिब्बो सूर्य है दिब्वो सूर्यो का सामने तो कोई छुपा हुआ रहता नहीं वो क्लियर है वो सारे देख के बताता है ये महाराज प्राराजी ये करेगा ये करेगा ये करेगा अरे बाप बाप सप्तदीप तो का अधिपति पृथु महाराज है देखने में क्या देखोगे तो पागल हो जाओ ऐसा रूप ऐसा गुण और महारानी और तो देवी ऐले अक्षांश में नित्य पति पत्नी पति पत्नी पितु महाराज की का सामने प्रजाओ सब आके प्रार्थना किए महाराज आ, हमारा वो जो वृत्ति जो है उसका स्थापन करो क्योंकि ये बेन बेन बेन ने बड़ा उत्ताचार किया सारे तोड़ फोड़ कर दिया कोई नियम निष्ठा ने कुछ नहीं है हम कैसे खाए पिए जिए उसका कोई जीवन यात्रा को कुछ व्यवस्था में लाओ और ऐसा है कि पृथ्वी देवी भी, भी बड़ा गुस्सा हो गई क्या कुछ देती नहीं है धान चाल जब गाँव कुछ दे नहीं रहे पीति महाराज ने सुना बहुत सारे डिटेल हम तो संक्षेप कह रहे हैं कि उपाय नहीं तो उसका पृथ्वी महाराज जी बोले ठीक है, है चलो हम देख रहे क्या किया जाए पृथु का उत्पत्ति का बाद अभिषेक हुआ अभिषेक उत्पत्ति का क्यों आते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं पिथु का उत्पत्ति का बाद पिथु महाराज जी का उत्पत्ति का बाद ऋषि मुनियों ने उसका अभिषेक किए सब कुछ हो गया और ब्रह्मो बोलचन तस्क आरब्ध ब्रह्मण ब्रह्म भी अभिषेच अभिशेच निकन्यासा आज सर्वतो जना चारों ओर से सब आए हुए हैं पिथु महाराज का जो अभिषेक देखने के लिए मनाने के लिए बराबरी और अब अभी मंगल होने वाला है सारे बरुण जी ये दिया चंद्रमा ये दिया सारे एक एक करके उपहार देने पृथु महाराज जी साक्षात भगवान है हो गया इसके बाद जो है बड़ा नित्य गीत हुआ आनंद हुआ इसके बाद पूजा लोग, लोग सब सब प्रार्थना किए महाराज जी को जय राजन ऐसा व्यवस्था करो हमारा जो वृत्ति है वृत्ति का कोई ठिकाना नहीं है उल्टा पाल्टा हो गया आप समाधान करो अब पृथ्वी देवी का भी क्या हो गई कुछ दे नहीं रहे जब धान चाल कुछ क्या हुआ तो पृथ्वी महाराज बोले ठीक है अपना जाओ हम देख रहे हैं बोल के धोनू लेके पृथ्वी देव को मारने गया तुमका मार डालेंगे पृथ्वी देव थर थर का फूटे वह महाराज अब क्षमा करो हमारा गलती किया पर तुम क्यों नहीं दे रही हो सब छुपा के रखी हो तुम्हारा जो औषधि है धान चाल गांव पर हम कैसे दे इतना अत्याचार है फैल गया चारों ओर और, और अधर्म फैल गया उसका तुम व्यवस्था करो अधर्म का भार जो है वेठ जो है उस पृथ्वी देवी किसी भी हालत से सहन नहीं कर सकती ऐसे भी पृथ्वी माता तो ऐसा है पृथ्वी देवी का परिक्रमा करो तो हो जाता पृथ्वी देवी का परिक्रमा करो बहुत <laughs> पृथ्वी देवी का जैसे गोणपति देवता और कार्तिक तो मैया ने बोली दोनों को जब पृथ्वी परिक्रमा करके आया कार्तिक ने भूखा कार्तिक भूखा है पूरा पृथ्वी को घूमने के लिए मयूर का ऊपर बैठ के घूमने शुरू और गणपति देवता ने किया माता दुर्गा को टुक करके घूम के सामने बैठ गया में हो आया बोला हमने तो घूम के वो तो चुहा का ऊपर बैठ के कैसे आया होगा चुहा पृथ्वी तो में वो जो तो तो दुर्गा मैया है उसको परिक्रमा करना पृथ्वी का परिक्रमा हो जाए कार्तिक का बुद्धि नहीं है घूमने तो गया हो गया ऐसा नियम है माता जो है खेती का प्रतीक माता जो है माता अगर सत माता है तो उसका बारे में हम बता, तो माता है खेती देवी का पृथ्वी देवी का प्रतीक जो भी है सब लेकिन जो भी हो भगवान का लिए क्या है पृथ्वी प्रित्थ, महाराज ने पूरा गुस्सा में आकर तीर्थ लेके आया हम तुमको मार डाले बोले महाराज हम तो ऐसी स्त्री जाति हमको मारोगे कैसे अब कृपा करो हम वहा बोले चले निकालो सब क्यों नहीं दे रहे हो बोले ऐसा करे कि पूरा उत्ताचार फैल गया इसलिए मेरा दुख हुआ हम हम अत्याचार में क्या करें हम छुपा लिए वह हम देंगे वादा किया लेकिन आपको दोहन करना पड़ेगा दोहन जानते हो जैसे आप बैठे हुए जैसे मेरे को दोहन करोगे उतना ही हरी करता निकलेगा नहीं तो होगा नहीं समझा मेरा बात मैंने देखा सब श्रोता लग पड़ा जैसा ऊंचा किस्म का श्रोता बैठेगा उतना ही हमारा अंतर से निकल नहीं तो कुछ निकलेगा ना वो ऐसे बोलते रहेंगे नियम है ऐसा बनावटी बात नहीं है गोवर्धन में बैठ के श्रोता कम है बस किसी के दिखावा नहीं है कम कथा चल ठाकुर जी का कथा है इसमें तो कोई अब इधर जो है दोनों लेके जब गया पृथ्वी देवी राजी हुआ तो ठीक है हम देंगे आपको दोहन करना पड़े तो धरती देवी को ये पृथ्वी महाराज दोहन किया दोहन का ही बड़ा बहुत दर्शन है कैसे दोहन क्या बोलते हो दोहन किसको बोलता है हाँ दोहन ये तो मोटा माने लेकिन सूक्ष्म माने जो है तो उसका अंदर में जो कुछ भी है उसको स्नेहो देके उससे कारने का कोशिश करो जैसे गो माता आप दूध कारने जाओ तो आपको दो किलो देती है और गोरिया ऐसा इतना चालू है गोमा वही से चार किलो लेगा ले। क्योंकि दो किलो दूध है छुपा के रखती है अपना बच्चा के लिए तो वही गोमाता है आपका सामने दो के जी दे और वो इतना टेक्निक जानता है वो चालाकी करके चार किलो ले तो ऐसा ही दोहन का मतलब है जो दोहन का मतलब है जो कुछ भी है छुपा हुआ ये मातृदेवी और भरती देवी इससे दोहन कर दोहन करना तो जैसे गीता में आता है ना दुग्धा गोपालानंदन आ दुग्ध जो है गीता अमृत जो है गीता उपनिषद दुग्ध है और दुग्धा है गोपाल नंदन और पीने वाला वाछड़ा कौन है सुधीर वाद सौन है पार्थो सुधीर वाद कोई नहीं पढ़ा सब मोज मार के बैठा हुआ है कोई पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा सब ऐसी बैठा हुआ है संसार में अब आया भगवान कथा सुन क्या क्या समझे तो ये जो है जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण दोगा है गीता जो है, है ये जो है ऐसा इधर भी है ऋषि मुनियों को लेकर दोहन किया ऋषि मुनियों को पात्र बनाया दोहन किया तो उसमें तो सारे मंत्रो आदि जो है रीक, बेद, सब सब वेदों का आ गया समझा मेरा बात ऐसा करके एक एक जो जो हिंग पानी है उनका लिए जो, जो अन्न है उसका भी अन्न का दोहन किया वो अन्न क्या है उसका रोक्त मांस जो आपका है वो ही उसका खाना है जो गोवादी पशु जो है उसका लिए दोहन किया गया उसका लिए क्या घास फूस जो है वो खाते है, वो दोहन किए ऐसा करके जितना सारे दोहन का वस्तु है मतलब जिसके द्वारा पृथ्वी का जो समृद्धि सारे दोहन किया किसने पृथु महाराज इसके बाद पृथु महाराज जी का रथ का चाका पृथ्वी महाराज कितना तगड़ा है साक्षात विष्णु ने पृथ्वी महाराज जी का रथ का चाका के तरह खात हो गया उसमें सात समुद्रों ये सब किसी का विश्वास नहीं के हो सकता आ, तुम्हारा मापी की तो है छोटा मोटा और क्या है तो ऐसा करके पृथ्वी प्रित्व दहन करके अभी निकाला सब निकाला पृथु महाराज जी पृथु प्रित्व महाराज जी पृथु महाराज जी पृथ्वी देवी को दोहन करते करते सारे निकाला जो हमारा जीवन जिंदगी में हर वक्त काम में आने वाला हर वकत हमारा काम में आने वाला जितना सारे है वो सारे चीज को दोहन कर लिया इसके बाद पृथ्वी देवी स्तुति की सुंदर नम हो परस्मय पुरुषा नस्तो नाना तो नवे गुणात्म ने नम हो न निर्धूत दुर्भ्य क्रियाकार को विभ्रमोर्मय सुंदर नमो परसमय पुरुषा योग माया नाना तनवी गुणात्मी बोले ठाकुर जी पृथ्वी गे माया देवी का द्वारा नाना शरीर का रचना हुआ है ये इतना जितना शरीर का निर्माण हुआ है किसके द्वारा हुआ है और तो खिथी हम तो शांको तत्व तो में बताया था खिथी अपो तेज मरुद मरुद्भो तुम्हारा बॉडी को एनालिसिस करो इसमें पांच एलिमेंट निकले पांच एलिमेंट जो खी, जो का बोलते हो उसमें बहुत सारे है जितना सारे एलिमेंट केमिस्ट्री में सब निकले बॉडी में तो खिथी अपो तेज मरुद्दम पृथ्वी दी कह रहे जे ठाकुर जी जितना सारे शरीर है चाहे मोटा हो पतला हो जो कुछ भी हाथी हो घोड़ा है सभी तो सबका अंदर में आप प्रविष्ट हो तभी तो सभी ये जगत है जगत का जो वैल्यू है ये जो जगत सब इतना सब काम क्रिया किस लिए वैल्यू है क्या कारण है इसका भी ये कारण क्या है उपनिषद इसका उत्तर दी आत्मा व आर दृष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यव्य आत्मा का संबंध में ही एक दूसरे का प्रीतिभाजन होता है अगर आत्मा नहीं है तो लड़का आपका प्रीतिभाजन नहीं हो सकता स्वामी भी आपका प्रतिभाजन नहीं एक दूसरे का साथ जो प्रीति संबंध में जुड़ा हुआ है एक दूसरे का साथ जो नफरत का संबंध में जुड़ा हुआ है सब इसी का विजय एक ही कारण द ओनली रीजन क्या है उसका अंदर में आत्मा है उसका अंदर में आत्मा है इसीलिए ही ऐसा है अगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है कौन किसका सर लड़ाई करे क्या करे बोलो फायदा क्या है कोई तो लड़ाई नहीं करेगा आत्मा है तभी ना आता है आत्मा है आत्मा का साथ परमात्मा है परमात्मा बद्ध दशा में है ये सोचता है कि हमें अलग आदमी है तुम सब हो तुम अलग आदमी हो एक दूसरे का साथ संबंध हो लड़ाई और संबंध हो जाता है समझा मेरा तो आत्मा व आर्य द्रष्टव्यो श्रोतव्यो निधिता आत्मा का संबंध है भी ही, आत्मा एक दूसरे का प्रतिभाजन होता है दृष्टो देखता भी है सुनता भी है प्रतिभाजन होता सब एक ही कारण है जो आत्मो वस्तु अगर नहीं है तो कोई किसी को पूछेगा नहीं पूछेगा क्या नहीं पूछेगा तो ऐसा जो है पृथ्वी बोले ठाकुर जी ऐसा है कितना प्राणी का रूप बनाकर ठाकुर जी प्राणी का रूप बना कर, कर सब आत्मा ही उसका अंदर में है और जैसे शास्त्रों ने उदाहरण दिया ये छोटा सा काठ का टुकड़ा है छोटा सा उसको आग लगा दो उसमें छोटा सा आग दिखेगा आग कैसा दिखेगा छोटा सा अरे बड़ा वस्तु में इतना बड़ा जगह आग लग गया वही आग है ये बड़ा दिख इतना बड़ा आग लग गया वही आँख तो है इधर बड़ा दिख रहा है ऐसे ही भले पृथ्वी भी कह रहे कि अलग अलग सा जो तोनु रचना करके गुणोमय रूप में प्रतिति होते हैं आप ही तो है और क्या है कोई तमगुणी है रजगुनी है सब अपना अपना स्वरूप को भूलकर फंसे हुए और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अन्य व्यतिरिका व्यायाम जत्सात सर्वोत्त तो सर्वोदा वही तो है और क्या और जो आपका स्वरूप अनुभव हेतु दुब क्रियाकार अहंकार त्वनिमित राग देश ये सब चीजों से मुक्त होकर हम ओ परम पुरुष को नमस्कार करें पृथ्वी देवी का बहुत सारे स्तुति है उसमें एक स्तुति हम बता दिया और धेनु रूपा पृथ्वी का दोहन कर्मों का बारे में हम बता दिया हें? बता दिया ऐसे एस ऐसे दोहन क्रिया हुआ उसका बाद सब अब पृथ्वी महाराज जी का जाग जोगो जो है जो धार्मिक है ना ठाकुर जी स्वयं है उस तब के जमाने में तो जागजोग ही प्रधान था है जाग जोग आदि को सी बात तो चलेगा ही नहीं उस समय में पृथु महाराज ने बड़ा भारी जागजोगों का आयोजन किए उसी जाग में क्या हुआ इंद्र जी का बड़ा डर हो गया बोले महाराज इतना पावरफुल है विष्णु अंश कई ऐसा ना हो कि मेरा गुद्दी को छीन ले गुद्दी का डर सब कोई का है गुद्दी का डर जो है वो सब कोई का है हमको गुद्दी चाहिए बस गुद्दी चाहिए ना सारे पोलिटिकल लीडर कुछ भी है सब का मूल है लोगों को बोका बनाकर गुद्दी में चढ़ जाओ बस एक ही काम है और इंद्र महाराज जी का भी महाराज ये चिंता है तो हमारा गुद्दी ना छीन जाए महाराज हम स्वर्ग का राजा है कितना सुविधाएं हैं अब तो छीन जाए तो मुश्किल है तो बड़ा भारी चिंता हुआ बस जो इंद्रों का नाम है शतक जितना इंद्रो का नाम है शतक एक जो जगह किया है इंद्र महाराज ने किया और पिथु महाराज ने बड़ा भारी जोगो शुरू कर दिया पिथु महाराज ने बोला हम भी एक हम भी 100 सौ जोगो करेंगे हम भी 100 सौ जो, जोगो करेंगे 100 सौ जोगो करने के लिए तैयार हुआ और असमेत जोगो 100 एकमात्र एक इंद्र छोड़ कोई नहीं किया आज तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ असमेय जो राम रामजी भी किए रामजी जी असमे जुगो छोड़ दिया लोपकुश लॉपकुश जो है वो असमेध घोड़ा को पकड़ लिया फिर लड़ाई शुरू किया बच्चा बच्चा दो लॉपकुश बड़ा कहानी है सुंदर <laughs> आ ये जो असमेध युग हैं 100 सौ असम करने के लिए निश्चय लिया कौन पीतु महाराज कौन सी बड़ा बात साक्षात सप्त अधिपति है साक्षात भगवान है भगवान का अंश है ना तो उन्होंने सबसे सब, तो, लेकिन इंद्रो का बड़ा भारी ईर्ष्या हुआ बोले ये तो बंद करना चाहिए बंद करनी चाहिए हम तो करने नहीं देंगे बोल के क्या किया जोगो का जो घोड़े है घोड़े को चुरा के ले गया अरे बार बार ऐसा करे उत्थरी ऋषि और जोग्गो में उपस्थित थे वो तो लेके गया लेके गया लेके गया घोड़ा लेके जा रहे इंद्रो अब पीछा किया वग गया ऐसा कई बार किया जितने बार जोगो का व्यवस्था की उतने बार इंद्र आके उठ पठांग शुरू किया जोगो का सचुरी करे कभी कुछ करे कभी कुछ करे ऐसे जोगो को पंड कर दे विनाश कर दे जोगो पूरा हो नहीं पा रहा है ऐसा अवस्था में जितना बार जब इंद्रों का पीछे भगा पकड़ने के लिए पिथु महाराज जी का जो पुत्र है भगा उसको पकड़ने के लिए अंतिम में उसका नाम है अंतोद्यान विद्या दिया अंतोद्धान विद्या इंद्रो ने उसको दिया बाद में तो जितना बार तो बदमाशी करके भग रहा है वो भाग, जब उसको पकड़ने के लिए जा रहा है वो क्या एक एक मूर्ति पकड़कर दूसरे जगह भग जाता है पकड़ नहीं पाए अंतिम में क्या हुआ पिथु महाराज जी में गुस्से में आकर रही हमारा जुगो में बाधा डलने वाला ठाकुर जी का सेवा हो रहा है बाधा ले लो बोले एक काम करो ऐसा युग करो आहुति दो इंद्रो सहित आग में आ जाए को इंद्रो, इंद्रो का लाके ये हमारा हवन जो है इसमें फेंक दो बोला और जब बंद तो शुरू किया तो इंद्र आना शुरू कर दिया और आके ठाकुर जी बोले देखो क्या दरकार है इंद्रो को मारोगे क्यों तो इंद्रो क्षमा मांगता है तुम्हारा पास इंद्रो खमा मांगा खमा मांगा बोलो खमा मंगा है तो खमा कर दो और इंद्रो को मरना नहीं चाहिए क्योंकि ठाकुर जी तो इंद्र जो है कहां से आया विचार किया ना हमने तो इंद्रो को खमा कर दिया इंद्र अंतोद्धन विद्या जो है वो सिखा दिया अंतोद्धन विद्या सिखा दिया किसको ऋषि जो पृथु महाराज का जो लड़का है उसको सिखा दिया ऐसा बहुत सारे बेस बना था पखंडी का बेस बहुत सारे रक्त रक्तोवेश बना था जैसे तांत्रिक आदि का वेश ऐसा बना के छुप गया कभी जटा है कभी वो जो जो जैन है बुद्धिस्ट अलग अलग सा रूप पकड़ के भागा जैसे कोई हमको पकड़ भागा तो उस रूप रूप पकड़ के छुप गया वो सब रूप जो है वास्तविक रूप में इस जगत में आ गया है सब रूप अब इधर है कि जग्गो नष्ट हो अब ठाकुर जी ने बोला देखो काहे को पीछे पड़ रहा है तुम्हारा नयानबे योगो हुआ छोड़ दो एक जोगो कमी हुआ तो तुम्हारा तो जोगो करने का कोई आ, कोई उल्टा मकसद तो नहीं है तुमको तुम्हारा जोगो करने का मतलब है श्री भव को संतुष्ट करना यही ना है तुम सौ जगो शत है वो इंद्र है तो तुम तुम्हारा शतज्ञ करने का क्या मतलब है तुम हमको तो संतुष्ट करना हम ऐसे ही तुम्हारा बस संतुष्ट है छोड़ दो निन्यानबे जो गया है छोड़ दो इंद्रों का रिकॉर्ड ब्रेक करने का है। तो उसका रहने दो तो। हम तो तुम्हारा बस संतुष्ट है तो पृथ्वी महाराज जी मान गया ठीक है ठाकुर जी आप संतुष्ट है तो हम मान गया ऐसा करके पृथ्वी महाराज जी मान गया और विष्णु भगवान ने बहुत सारे टुकटा उपदेश दिए सुंदर और उसके बाद उपदेश दिए उपदेश देने के बाद हाँ जो हम बताया था आपका जुगो क्या उद्देश्य है हम कुशंत ये सभी बात है अब तो बहुत सारे ठाकुर जी ने बताया उसके बाद जो है पृथ्व महाराज पितु महाराज स्तुति करना शुरू कर दी ठाकुर जी दर्शन दिए दर्शन देने के बाद हम बोले हम संतुष्ट है तुम्हारे ऊपर नया निन्यानबे हुआ छोड़ दो और दरकार नहीं और तुम आगे चलो कोई बात नहीं तुम तो हमारा हमारा भक्ति करोगे और क्या काम है तुम्हारा बोलो ठीक है ठाकुर जी छोड़ दिए ठाकुर जी ने बहुत उपदेश भी दिए उसके बाद पिथु महाराज भी ठाकुर जी का उपदेश करना शुरू कर ठाकुर जी बोलो हम हमसे बर मांग लो क्या बार चाहिए कुछ बर तो ले लो हम आया है हम जब आया है तुम्हारा सामने कुछ बर ले लो और पिथु महाराज बोले क्या बर मांगे ठाकुर जी आप तो दर्शन दिए हो सबसे बड़ा बात तो आप दर्शन दिए हो और अगर बर देना चाहते हो तो ठाकुर जी बोले ठाकुर जी बताए नौ काम ये ना तदपी अहम कचित न जा सब महात्मा तो हृदया मुखच्युत विधौत्स करनायुत में समेवर नौ कामे नाथ तदपि कचित नत्र जुष्मरण या सब महतमांत हृदयात्मुच्युत विधात्तमे समेवर ठाकुर जी बरलो बरलो बोल के जो चिल्लाते हो तो ऐसा ही हमारा वर है नौ कामए नाथ तदपि अहम कचित यो क्वित नत्र जम चरणा भाष हम ऐसा वर मांगे कि ठाकुर जी हमको वर तो नहीं चाहिए लेकिन आप बोलते हो तो ठीक है वर मांग लिया ऐसा करो जहा हमको ऐसा जगह रखो जहा मह महत्मात हृदया मुखच विधत्स कर नुतमे सबर ऐसा हमको बर दे दो संत महात्मा का सामने हम रहे और उनके मुखार बिंदु इतना हरिकथा निकलते रहे वो हरिकथा को धारण करने के लिए तृप्ति होने के लिए करोड़ों करोड़ों कान दो विधत्स करना युत तो ए युत में सव यही मेरा बर रहा कि हमको करोड़ों करोड़ों अयुत तो कान दे दो कान से तुम्हारा कथा सुनते रहे तुम्हारा कीर्तन सुनते रहे तुम्हारा कथा और कीर्तन सुनते रहे ऐसा हमारा बोलो सुनो कितना बड़ा बात है कि बोलते जैसे राधा रानी का बात तो ऐसे ही है ना करो करते करोना और ये सब बात दसम स्क में आएगा राधा रानी का भी तो ऐसे ही है बाप रे बाप कहां से आया ऐसा बुद्धि बोले तुम्हारा हरी कथा तुम्हारा कीर्तन गुनावली सुनने के लिए हमको जूत कर्ण दे दो बहुत कान सब कानों से तुम्हारा कथा कथाम पीयूष पान करते रहे हम ऐसा व्यवस्था करो सउत्तम श्लोको महत् मुखच्युत भवत पदामब जो सुधा कथा निलहा स्मृतिम पुनर तत्व वर्तमान कु योगिनाम नो वि अलंब हमको और दूसरे वर्ग का कोई जरूरत है नहीं क्या है हे उत्तम श्लोक ठाकुर जी को बोले उत्तम श्लोक ठाकुर जी को उत्तम श्लोक बोल के पुखार क्यों ठाकुर जी को उत्तम श्लोक नाम है ना ठाकुर का नाम क्या है ठाकुर का एक नाम उत्तम श्लोक क्यों उत्तम श्लोक नाम किस लिए है उत्तम श्लोक इसलिए आए दो माने हम बता दे एक माने हैं उदतोत्तम उत्तमः उत्तम और इसका बारे में जो श्लोक रचना हुआ है उसका नाम उत्तम श्लोक और एक माने होता है उत्तमयी श्लोकते उत्तम उत्तमता साधु संतो जिसका नामगान करते हैं जिसका नाम है उसका नाम उत्तम श्लोक उत्तमयी उत्तम मतलब उत्तम किसका नाम है साधु संतो तो उत्तम है साधु संतो के द्वारा जिसका गीत जो है जिसका गुनावली हर वक्त वक्तलते रहते हैं संत महात्मा का मुखारविंद से इसी का ही नाम है उत्तम, उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक तो इधर बताया कि ठाकुर जी उत्तम श्लोक आपका चरणा चरण पद्म कनामात्र मधुबहन करके जो वायु महत् गणों का मुख मुख मुखारविंद से नि, नि, निर्गत होता है तहा कुजोगी जो तपस्सा भजन दिखाने के लिए बहुत भजन करने के लिए दिखा रहा है दिखावा कुजोगी अनुगत्य नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, वो कुजोगी है अनुगत्य नहीं है कुछ नहीं है कुजोगी गण जो है उसका भजन सही नहीं है बहुत दिनों से भजन कर कुजोगी गण पुनराय पूजो कुजोगी गणों का उसका अगर बुद्धि शुद्धि हो जाए तो उसका भी तत्व ज्ञान आपका जो कथा है मुखारा बिंदु से साधु गुरु वैष्णव का वो आकर्षा ही हुआ क्योंकि कुजोगी कौन है चैतन्य महापो कितना कुजोगी को मंगल किया क्या मायावादी लोग कुजोगी कुझो, नहीं है मायावादी है ना वाराणसी में कितना मायावादी है मायावादी सो कुजोगी है कुजोगी को चैतन्य महापो कृपा करके तत्व ज्ञान उपदेश किया ना ऐसा कितना चीज हुआ हम देखा आंखों का सामने देवी का भजन करता है तांत्रिक लाल कपड़ा एक एकदड़ी अमठ में आया बहुत दिन पहले आज नहीं चालीस पचास साल पहले का आके अचानक घुसा घुसे के ठाकुर रणव किया ऐसा करके काली जी को भजन करता है उसके बाद बोला महाराज कुछ प्रसाद मिलेगा तो महाराज बोला जो भी हो प्रसाद तो सुबह को देना चाहिए हाँ मिलेगा प्रसाद बैठो प्रसाद पिलाया प्रसाद खिलाया पानी दिया सब कुछ दिया और फिर उसके बाद बातों बातों में थोड़ा सा कथा का चैतन्यमाप का एक्सचेंज हुआ चर्चा हुआ वो देवी जी का बात उठाए वो आ थोड़ा चैतन्यमाप का दो चार बात सुनते ही उसका मन में धक्का लग गया वो बोले महाराज हम तो उल्टा रास्ते में गया देवी का भजन करके क्या करें हम भजन तो करना है तो यही का भजन करना है चैतन्यमाप ये जो साक्षात कृष्ण है बोले महाराज हमको मठ में रहने का जगह मिलेगा बोले जरूर मिलेगा रो और रहना शुरू कर दिया लाल कपूर उतारो ऐसा नहीं बोला ठीक है लाल कपूर है अपने आप उतार जाएगा लाल कपूर सादा होगा सादा कपूर पीला होगा वो तो बाद में होगा और अभी वो सेंटीमेंट है ना तो बाद में हरिकादा की तन संतोष बस इतना बड़ा साधु हुआ कि उसके वो बड़ा आचार्य बना था ऋषिकेश महाराज बोल के एक आप जानते नहीं हो वृंदावन में उसका पाठ है तो ऐसा ही है कई घटना ऐसा हुआ कि अपना जो मत जो है चेंज कर दिया पूरा पूरा चेंज करके सर्व सुन वो तो कूजोगी है ताहे दुनिया का सारे शास्त्रों उसका मुखुस्त है मुखुस्त है ना तो होता क्या एक बुद्ध भक्ति जिसका अंदर में है उसका कीमत जो है उससे ब, उससे ज्यादा है ना क्योंकि शास्त्रों का डायरेक्ट रियलाइजेशन इज नॉट देयर इन हार्ट उसका हृदय में तो शास्त्रों का अनुभव नहीं है अगर अनुभव होता तो मायावादी भजन नहीं करते वो सर्वोम जो का क्या हालत किया सर्वोम भट्टाचार्य जो स्वयं बोल रहे हैं कि हम लोहे का पिंड लोहे का बल लोहे का पत्थर नहीं है लोहे ऐसा जो हम है तुम चैतन्य महाप्रभु को बोला तुम इतना प्रचंड प्रताप हो पृथ्वी जय करना कोई बात नहीं हमको जय कर, कर दिया तुमने हमको पिघल दिया हमारा हृदय एकदम बिगलित होके आपका चरण में रमन कर रहा है हमारा हृदय बिगलित हो गया बोल गया आपका आपका चरण में जा रहा है हमारा मन गति हृदय का गति नॉन स्टॉप आपका चरण चरणी जो कपिल जी महाराज माता जी को बताए थे गंगा गंग गंग, गंग गंग गंग गंगा का जो पानी है, गंगा जेवी का पानी जैसे समुद्र का ओर जाती रहती ऐसा तो ठाकुर जी ऐसा ही है कुजोगी का भी दिमाग को बदल दे ऐसा आपका और अगर ब्रह्मविद है ब्रह्मो का भजन करता है तो उसका अभी कहना क्या इसका लिए भी है आत्मारामो क्या करता है आत्माराम जो है वो भी ठाकुर जी का भजन करने के लिए आता आत्माराम जो है वो भी घूमके ठाकुर जी का चरण याद इसका कई उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी स्वयं आत्मा रामो चमुनय निर्गंथ्या क्रमे कुरुवंति भक्त गुण हरि हरि का इतना गुनावली है इतना गुनावली इतना रूप है तो आपका सामने प्रकट नहीं होता इसलिए आपको विश्वास नहीं होता तो ये आत्माराम जो तोनी को खींच के लाते पकड़ के लाए अपना चरण में दास बना दिया अपना चरण का दास बना दिया ऐसा ही सौ उत्तम अश्रो महत मुखच्चुतो भत्त पदामबोज सुधा कना निलह सुधा कना अनिलनाल श्रुतिम पुनर्विश्रित नो कुमन अलंबरे तो हमारा जो है पृथ्वी महाराज कह रहे कि यार अमा हम हमारा यार बर का क्या जरूरत है बर से क्या करें आप दर्शन दिए हो इतना की के मेरा ऊपर आप संतुष्ट हो आ, अब अब कुछ दर नहीं आप संतुष्ट हैं आप कुछ बात नहीं वर का कोई जरूरी है नहीं ऐसा करके ठाकुर जी का पास से यही वर मंगा तुम्हारा अनंत कथा मृतो जो समुन्दर है उसमें जो कथा का पान करने के लिए मेरे को विधत् सौ करना युतो ये यही मेरा वर रहा इसके बाद पृथ्वी महाराज प्रजागणों को उपदेश दिया बहुत सारे तुम लोगों को कैसे चलना चाहिए उठना चाहिए बैठना चाहिए कैसे व्यवहार करना चाहिए सब बारे में उपदेश दिए अचानक ठाकुर जी महाराज इसका ऊपर संतुष्ट है उसका ऊपर स्वाभाविक तमाम दुनिया संतुष्ट हो जाए विदेशी लोग नहीं होगा तो इस समय क्या हुआ पृथ्वी पृथ्वी जी महाराज देख रहे हैं कि अचानक आसमान से आसमान से कौन आ रहा रहे हैं चतुष्सन हृथु हाँ, महाराज प्रति चतुष्सन का उपदेश चतुष्सन ये सिद्ध महात्मागंज अख जो है आया और आके पृथु महाराज जी को पृथु महाराज जी संबोधन करके औरचन चन करके बैठाया भले और प्रार्थना किया आप पिथु महाराज ने बताए देखो आप जैसा ऊंचे महात्मा लोग जो है इसका दर्शन तो ऐसे होते नहीं है बड़ा अहो भाग्य से ऐसा दर्शन मिलते हैं और बोलो कृपा करके थोड़ा प्रश्न है प्रश्न भी किए इधर थोड़ा और उसके बाद सनत सनत कुमार अभी उसको उपदेश देना शुरू किए दो चार सुंदर उपदेश हम बताएंगे इस बारे और इधर जो है उपदेश दिया उपदेश देने के बाद बहुत सारे उपदेश इसमें स्वागत इसमें पहले बताते पिथु महाराज कह रहे हैं की स्वागतम वो दिजोश्रेष्ठा यद ब्रतानी मुखा चरंती श्रद्धा धीरा बाला एव बृह देखने में बच्चा है ना हुँ? देखने में तो बच्चा है स्वागत हम वो बोला बोले महाराज हे दीजो श्रेष्ठो आ आप लोग जो आगमन किया है सुख से आगमन किया अपना सुख सुख बड़ा आनंद से, से आगमन हुआ ना आपका सुख और मुमुखक्ष जो सब ब्र ब्रतो आचरण करता है आ, आप लोग बचपन से ही जब से जन्म हुआ वो सब महाब्रुतो आचरण करते करते आज तक ऐसे ही बच्चा होके बच्चा है ना नगर ब्रह्मा जी का साप लगा तो ब्रह्मा जी ने बोला संसार करो बोले हम लोग संसार नहीं करेंगे जब संसार नहीं करेंगे विचार क्या बोलो तो तो फिर हमारा बात सुनेंगे के ना तो ऐसे ही रह जाओ बड़े नहीं होंगे बोलो ठीक है पांच साल का बच्चा बनके रह गया कितना जूग जूग से वही साल का बच्चा पच्चा, पांच साल का बच्चा ही है अभी उम्र बाहरी दृष्टि में बढ़ा नहीं कुछ नहीं है पांच साल का ही बच्चा रह गया तो पांच साल का बच्चा तो क्या है हम लोग तो बोले आप लोग तो गुरुत्वाचरण करते रहते हो आ, और जो है ये जो भवत्सु कुशल प्रश्नो आत्माशु ने श्यते कुशला कुशला यत्रो न संति मति आप लोग सो आत्मा राम है कितु तो आत्मा में रमण करता है एक्चुअली ये जो चतुसन है चतुसन आत्मराम ब्रह्मो में विचरण करने वाले जब ब्रह्मा जी का पास ठाकुर जी का बारे में कुछ सुना तो उसका इतना अट्रैक्शन हुआ आकर्षण हुआ वो हम बोला ना आत्मा राम है आत्मा रामोसम उन्होंने निर्गंथा रुख व्याख्या की तो उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या की बोले जब ब्रह्मा जी का प्रवचन सुन के कथा सुन के ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए इच्छा हुए तो वैकुंठ में गए और वैकुंठ में जाके जब बातों बातों में सांप दिया वो सारे सारी हम बता दिया छोटा उसके बाद जो नारायण साक्षात लक्ष्मी देवी को लेके पधारे गेटवे तो उसका जो चरण कमल में जो मकरंद है अर्थत मधु अर्थत केसर चंदन तुलसीदल पुष्प सौगंधित आतितर जितना सारे उसका महक जो है का नाकों में आया अनाकों में आने का संत सब विवश हो गया ऐसा साक्षात ठाकुर जी का चरण का वो जो अर्पित तुलसीदल आदि सारे उसका जो गंध है सौ है नाकों में चकार तेषाम संक्षुभम अक्षर मोपी अक्षर जूस मोपी अक्षर जूफा मोपी अक्षर ने एकाक्षर ब्रह्म का आराधन करते और उसका अंदर में खोब खोभित किया ठाकुर जी से मिलने का लिए ठाकुर का रूप दर्शन कर लिए खोभित कर दिया ऐसा ठाकुर जी का गुनावली है जो आत्मा राम को भी खींच के लाए और चरण का दास दासी बना दे गोपियों ने बताया ना गोपियों ने क्या बताया गोपी गोपी गीता में आया नहीं सुंदर आता है असुल को दासि का असुल को दासिखा ना हम तो हम सब तुम्हारा असुल को दासी है और भवत्सु कुशल प्रश्न आत्म रामी कुशला कुशला यत्रो न संति मती बित और आप लोग तो आत्माराम है हर वकत या कुशल अथवा अकुशल ऐसा भेदबुद्धि तो आपको नहीं है क्योंकि हर वक्त एक ही अवस्था है आत्मा है सतरा तो तो आप लोग आप लोगों का जो कुशल प्रश्न करना कैसे हो क्या हो ये भी उचित नहीं है ऐसा भी उचित नहीं है हमारा परम कृष्णदास बाबाजी महाराज थे हर वक्त संकीर्तन हर वक्त नाम हर देखे हैं आप कृष्णदास बाबाजी महाराज जो थे में जो अंतिम में शरीर छोड़े पावन सरोवर में है किश्वरदास बाबा जी महारा हर भगत संकीर्तन और सोते नहीं थे सोना गुरुवर्ग को सोते थे हर वक्त संकीर्तन कृष्णदास बाबाजी महाराज का अंतिम समय में हम अंतिम समय की बात करें कोई भी अगर जाए महाराज जी को क्योंकि वो सोनातन गोसाई जी का भजन कुटीर है वो जो जगह है जहां हम लोग जाते हैं भजन करते हैं वहां वो पावन सरोवर का तीर पावन सरोवर का किनारे पावन सरोवर का बिल्कुल किनारे और वहां कृष्णदास बाबा जी माँ भजन करते थे पापन को देखते थे और भजन करते करते कृष्ण गोचारण से वापस आ रहा है जा रहा है सब दर्शन करता था सिद्ध महात्मा और भजन करने समय कोई अगर भजन करते हैं कोई आदमी दर्शन के लिए आए तो संत महात्मा तो बात करे आया है ठीक है कोई अगर महाराज की बोले महाराज आपका तबियत कैसा है ऐसा करके प्रश्न किया अगर प्रश्न किया तो शरीर कैसा चल रहा है आजकल महाराज बोले जाओ तो जाओ जाओ शरीर का बात पूछे तो बोले जाओ अगर कोई आए तो आके चुपचाप दंडवत किया और चुपचाप माथा निजुक करके बैठ गया कुछ तो महाराज बोले कहो और थोड़ा आपको उपदेश सुनने के लिए आया थोड़ा तो उपदेश करो आप अगर कीर्तन थोड़ा तो महाराज बोले बोसो बैठो बैठो अगर हरी था बोलो अगर तत्व तो जिज्ञासा करो तो महाराज बोलो बैठ बैठ बैठ बचो अगर बोलो शरीर कैसा है महाराज आज क्या क्या खाए हो कैसे क्या चलता है उसी कौन न जाओ जाओ जाओ तो जाओ समझ नहीं जाओ बगा देते कि सब मेटेरियल बातें। है गौर किशोर दर्द बाबाजी महाराज के जिंदगी में ऐसा बड़ा भारी मजा करते थे किसी को अगर धोखा देना है तो उसी को धोखा दे ठाकुर जी का वो कृपा नहीं करेंगे बाबाजी महाराज तो किसी ने आ गया जोर जबरस्ती जो बैठ गया भजन में विक्षेप है तो बाबाजी माया बोला आजकल आपका उधर जो जमीन का कितना दर दाम जाता है जमीन कितना कटा ऐसा पूछा और चाल चाल कैसा क्या क्या, क्या मून कैसा मून केजी कितना चल रहा है ऐसा करके मेटेरियल बातें बोल के उसको बंजित करते दे वाह वाह और जिस गोरु बाबाजी मा जानते थे जो अगर आए दृष्टि है अंतर्दृष्टि वो जानता ये बड़ा आदमी वो भजन करेगा तो आने का बात बस बोले बैठो बैठो जैसे जगदीश प्रभु जो भक्ति प्रतिप्तित्व तो महाराज हो एक तो उर्मुज लेके गया किसी का बात बाबू में कुछ नहीं जाओ जाओ जाओ कुछ नहीं लेंगे कुछ नहीं लेंगे किसी से कुछ नहीं लेने का मतलब है घाटा जाना किसी से कुछ लेने का मतलब घाटा जाएगा हमसे काटेगा <laughs> समझा इसलिए लेता नहीं और महाराज जी क्या कि महाराज जी बोले तरमुज लाए थे रखो भाई भोग लगाए उसके बाद बैठाया बैठ के बोला कहाँ से आ रहे हो? बोले बोला भक्ति मनो ठाकुर का उधर आया विमला प्रसाद भेज दिया आठ बैठ बैठ एक छो कीर्तन सुनाओ प्रभु कीर्तन सुनाया कीर्तन सुनाया कीर्तन सुन के महाराज इतना प्रसन्न हुआ तो आपका दिखा हुआ हरिणाम हुआ महाराज अभी तो हुआ नहीं दिखा कैसे बोल रहे हो आपका दिखा नहीं हुआ देखो कितना सूक्ष्म बात है बाबाजी महाराज हमारा तो दिखा अभी तक नहीं कैसे बोल रहे हो आपका दिखा नहीं हुआ आप आ रहे हो अंतरद्वीप से अंतरद्दीप माने आत्मनिवेदन अंतर क्षेत्र और वो भी आ रहे हैं विमला प्रसाद के पास से और भक्ति में का अपना आदमी हो आत्म भक्ति में आप किए तो आपका तो दिखा हो ही गया अब जाओ दिखा हो जाएगा अभी और मस्तक पे हाथ देके बोला तुम्हारा बैराग्य सिद्ध हो जाए जाओ तुम्हारा बैराग्य सिद्ध हो जाए महाराज जिसको अगर खुशी हो के संत महा कृपा कर दे उसको तो उसको हो गया तुरुन तुम्हारा बैराग्य सिद्ध हो जाए जाओ बोल के आशीर्वाद कर दिया बैराग्य सिद्ध हो गया वो प्रतिपदी तुम्हारा आज फॉरेन जाके कितना प्रचार किया बड़ा मास्टर था हेड मास्टर था कोई स्कूल का इतना प्रचार किया फॉरेन में जाके ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो इन फॉरिन कंट्री अमेरिका में गया उधर जाके प्रचार किया उफ ऐसा महात्मा लोगों का जिंदगी पाठ करो कुछ चीज जानने का जरूरत नहीं ज्यादा फादा ऐसा खूब संत महात्मा को जिंदगी जो है उसको पाठ करो हृदय विनम्र हो जाएगा नरम कहा हम है कहा वो लोग है विचार बनेगा ना ऐसा करते करते आपका मंगल कुशल क्या पूछे ये तो उचित भी नहीं है ऐसा करते करते और फिर उसके बाद पूछे भगवान आप लोग जैसा है जो दिव्य पुरुष भाग्य से हम जैसा बद्धजीव के सामने प्रकट होता है आते हैं ना साधारण तो नहीं होता ऐसा करके बंदना किए उसके बाद सनत कुमार ने बोलना शुरू कर दिए सनत कुमार ने बताएं कि देखो साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मा भवता विदुषा चापी साधु नति आपने जो प्रश्न किया है कौन सी प्रश्न किया है बोले ये आत्मदर्शी पुरुषगण पुरुषगण आत्मा वही भगवान उन लोगों का हृदय में विचरण करता है ना संत महात्मा के हृदय में कौन विचरण करता है साक्षात भगवान विचरण करता, करता है और बोला जे साधु पृष्ठ आपने जो तुम जो सर्वभूत सर्व सर्वभूत सर्वभूत मतलब सारे जो भूतो ग्राम है सबका मंगल के लिए आप राजगद्दी पे बैठे हुए ऐसे तो राजा बन के बैठे हुए लेकिन सबका अब मंगल विधान करते हो अब तुम्हारा नए जो इतना ऊंचा व्यक्ति है इन लोगों का तो ऐसा सुंदर प्रश्न होता है हम लोगों के लिए हम लोगों को खेम मंगल के लिए क्या करना चाहिए चरम ये सब आप तो वास्तव में अज्ञान में नहीं हो संगम इधर बोला साधु पृष्ठ महाराज सर्वभित तो, सर्वभूत तो हिते हितेरता आप तो आप तो राजा बन के बैठे हुए हो लेकिन सर्वभूत का जो मंगल है कर सर्वभूत का कैसे मंगल हो ऐसी चिंता है ऐसी चिंता में पड़े हुए हो ऐसे तो राजा कभी धार्मिक नहीं बन सकता बोले कह राजा धार्मिक नहीं बन ना राजा का धार्मिक होना मुश्किल है क्योंकि एक राजा जो है प्रजा जो काम करेगा क्रियाक्रम उसका छह भाग का एक भाग छोटा चो, हिस्सा वन सिक्स राजा का ऊपर जाएगा कोई भी प्रजा कोई घटिया काम करे और न करे उसका लिए वन सिक्स एक षठांश राजा को बच जाता है इसलिए विचार करो तो कोई भी राजा धार्मिक नहीं रह सकता संभव नहीं एक तो पृथ्वी महाराज है एक हमने देखा जुधिष्ठिर महाराज आदि फिर भी जुधिष्ठ मा जब बाद में बोलना शुरू कर दिया जब अर्जुन द्वारका से लौटने का टाइम द्वारका से बोल राज्य में तो ऐसा नहीं था हमारा राज्य में तो ऐसा कैसे हो गया सब लोगों में झूठा बोलने का जो जो इच्छा है ऐसा पैदा हो क्या है एक दूसरे का सटता कर रहा है जुधिष्ठ मा खुद बोला जब जब दापर जुग जा रहा है ना उसी समय तो ऐसा है तो जुदिषि मार ठीक बोला जुदिष्ठ महाराज बोले हमारा जिंदगी में तो ऐसा होना नहीं चाहिए हमारा राज्य में ये सब एक दूसरे के साथ कपट होता शुरू कर दिया मतलब हमको लगता है अभी दापर का अवसा नहीं होगा ठीक है तो कि राजा जो है राजा धार्मिक होना मुश्किल है क्योंकि एक प्रजा न दूसरा कुछ ना कुछ तो घडिया कम करे हार राजा के ऊपर जाता है और संसार में अगर स्त्री अगर वैविचार दोष करे सबका दोष स्वामी का ऊपर जाए के स्वामी को भुगतना पड़ेगा नाबालक व्यक्ति बच्चा जो कुछ करे पिता माता को संभालना पड़ेगा नियम है ऐसा जो भी है अभी देखो भवता विदुषा चापी स्वादुना मति आप जैसा इतना उच्च कोटि का आदमी हो आप राजा आपका तो ऐसा ही बुद्धि होना चाहिए देखो कितना सुंदर बुद्धि कैसे हमारा मंगल हो ना हो संगम खोलू साधु नाम उभयत सत्संभ्यासनो सर्वेशाम सर्वेशा सम। समम खोलू निश्चित रूप से जान लो किसी वास्तव साधु का साथ आपका भेट हो जाए संगम खोलू साधुनाम नम उभेश संमत दोनों का ही मंगल है क्योंकि जो साधु है वो बोलते रहता है ठाकुर जी का कथा वो सुनते रहता है और जो प्रसंग है सारे दुनिया के लिए रह जाते हैं जैसे परीक्षित महाराज जी ने सुख परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव को प्रश्न किए प्रश्न किया ना लेकिन जो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न तो रह गया ये प्रश्न रह गया ना आप प्रश्नो रह गया इसलिए तो आप भागवत सुन रहे हो हां ना कुछ नहीं बोल रहे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया तभी तो भागवत का प्रवचन हुआ तो ये जो प्रश्न है प्रश्नों के द्वारा भी मंगल ही मंगल होता है मंगल छोड़कर अमंगल नहीं होता ना मंगल ही मंगल बस और कुछ नहीं संगम खुलू साधु नाम उभय स्वांचमत सत्संभाषण संप्रश्नो सत्संभाषण होता है संप्रश्नो सम्म प्रश्न जो है तो तो तो प्रश्न होता है सर्वेश मतलब मंगल ये जो सम्रश्न है प्रश्न उत्तर है सर्वेशा बीतोनोति समोती मतलब तनोति मतलब विस्तरति विस्तर विस्तार करना इसके द्वारा मंगल का विस्तार होते रहते हैं चारोर मंगल ही मंगल और अस्तुव राजन मधु मधुद्दीश पदार विंद गुणानुवादने रतिर दुरापा विधुनोति नष्टि की कामम कषाय मलम अंतरात्म हे राजन मधुसूदन जो हरि है ठाकुर जी का नाम एक नाम मधु भी है क्योंकि हर वक्त मधु निकालता है ठाकुर ठाकुर जी का नाम है ठाकुर जी का धाम है ठाकुर जी का चिंतन है सबसे मधु निकालता है मधुराष्ट है ना गमनम मधुरम चलनम सब कुछ है ना, बदनम मधुरम मधुराधि मधुरम ठाकुर जी का एक नाम है बेद में नाम है वेद में का नाम दिया का मधु मधु ओम ओम मधु ओम मधु मधु है मधु ठाकुर जी का मधु और वो मधु भगवान ठाकुर जी का ये जो मधु नाम है और ये मधुसूद हरि का पदारा बिंदु गुण कि, में तुम्हारा सुदूर्लभ एक विद्यमान है क्योंकि पहले से तो कि मंगाना करना यू तो समय रहा वही तो तो बोल रहा है और इसके द्वारा क्या है अंतरात्मा का ठाकुर जी का हरि कथा कीर्तन के द्वारा वो अगर सुने वो हृदय का जितना सारी कसमल है कलमस है कलमा पूरा सफा हो जाता और कुछ बाकी नहीं रह जाता ऐसा करके बताना शुरू कर दिया और उसके बाद पितु महाराज का ये जो बहुत सारे प्रसंग है अभी तो काल हमको पंचम का आज ही शुरू कर दे तो अच्छा है जाना पड़ेगा पंचम से कौन नहीं तो होगा नहीं ना ऐसा करके स्तुति की सनत कुमार और संतकुमर करते करते बाद में बताया सुंदर यत्पाद पंकजो पलास विलास भक्तिया कर्माशय ग्रथि मुदग्रथयति सत तदतमतो यत ओपि रुद्रुत गणस्तमर तमरनम भज वासुदेव यत्पाद पंकज पलास विलास भक्तिया कर्माश्रथि मुद्रथयति सतो तदतमतो यतरोद्रुत गण भजवा सुदेव जिसका पाद पद्मुद्वल की कांति ठाकुर जी का जो चरण कमल का नखरा बिंदु से ये ज्योति निकलते है ठाकुर जी का जो चरण कमल से ये ज्योति निकलते तेज ऐसे तो सीधा मिप्रो का चरित्र जब होगा तब देखोगे किसी का अगर हिम्मत है ठाकुर जी का चरण कमल का ध्यान करे तो संग संग ठाकुर जी अपने को बिकी कर देता है उसका सामने लिखा हुआ स्मरत पदकमलानी आत्मा नाम भागवत का तो अगर आपका ठाकुर जी का चिंतन सही हुआ स्मरथ पदकमलानी आत्मानी जती अपने को दे देता है पुरुषोत्तम धाम नीलाचल में जगन्नाथ मंदिर में जो चैतन्य महाप्र का चरण चिन्ह है वो चरण चिन्हों का ध्यान करना नाम करने का टाइम में सुबह मोट सुबह मोट में फालतू जिंदा करना बात नहीं करना कम से कम जितना कम से कम नौ बजे तक बात ना करो तो अच्छा है हम तो सिखाता है लेकिन सुने कोई नहीं सुबह में उठकर बात नहीं करना सुबह में उठकर जितना देर हो सके मौन रहो मौन रह जितना सारे गुरु वैष्णव का याद है सब गुरु वैष्णव का चरण ध्यान करो ये सब करो नाम लो जितना वैष्णव का नाम मुखस्ता है सब नाम लो और दंडवत करो नींद टूटा तो पहले गुरु जी का चरण का ध्यान कर, गुरु जी का धारण करने के बाद गौरांग का चरण करो पूरी में है ना चरण छिनो उसका ध्यान करो करके देखो मैं तो इधर इधर तो करके देखो क्या होता है देखोगे ऐसा करना उसके बाद धीरे धीरे उठकर और छोबी जो है आपका सामने माता का सामने और सब गुरु वैष्णव का सब छबी दर्शन करो सब दंडवत करो उसके बाद अंतर में कीर्तन करते रहो नाम नाम करते करते पंचो तो आदि स्नान आदि करो शौच करो सब करो बंद मत करो और सुबह में भी मेंवा का माँ भी का, माँ भी का, का, का। एक दूसरे से तो बात करना शुरू कर दी हमको तो इतना खराब लगता है संकीर्तन करो आरती दर्शन करो इतना बात क्या है क्या बात है इतना गो कृष्णदास बाबा जी महाराज बोले कोई अगर आके शिकायत करे महाराज उन्होंने ऐसा करता है शिकायत किया महाराज बोले इतना बात तुम कहां से मिला तुमको बात तो एक ही है हरे कृष्ण एक ही तो बात है कृष्णी मार के बाद जो भी शिकायत करने आते थे बाबा ऐ तो कोथा कोता को तो ही पहले कौथा तो एकटाई हरे कृष्ण <laughs> इतना बात तुमको कहा मिला हमको तो एक ही बात मिला हरे कृष्ण बस हम हाँ लड़ाई झगड़ा धूम धाम क्या है होगा जितना देर तक हो सके चुपचाप रहो मौनो धरो जितना देर तक मौन के मौनों का अभ्यास करो हम तो इधर जो है मौन नहीं पा हम में बैठ के ये मेरा मौन नहीं है ये इच्छा करके चला की जैसे कोई बदमाशी ना कर मेरा पर तो जो देखा हो जानता है ये तो नाटक कर रहे कुछ नहीं ऐसे मौनो वो तो नहीं होता चुपचाप एकदम पत्थर जैसा बैठ के जो देखा है, देखा है। और कई ग्रंथों का पारण चलता है लेकिन इधर हम नहीं किया नहीं है कुछ कारण है करने से भी जो यह ऐसा जत्पाद पद जत्द जो पलासो विलासो भक्त्या कर्माशयम ग्रथत मुद्रथयंती संतो तद्वद मतयो जतयो ओपी रुद्धो श्रुतो गणस्तमरणम भजवा जिनके ठाकुर जी का चरण कमल को चिंता करने का साथ साथ ही ठाकुर जी आपने को विक्की कर देता तो नखा जब काम का जब करे जब ही काम का काम गायत्री जब जब करे भगवान का चरण का नखरा बिंदु से धीरे धीरे ऊपर उठना पूरा शरीर का ध्यान करना तब तो होगा नहीं तो बेकार हो जाएगा पूरा जिंदगी चरणा से शुरू करो पूरा काम गायत्री जब तो ठाकुर जी का पूरा रूप को दर्शन करो नहीं तो होगा नहीं या तो राधा रामन का दर्शन करो अगर मूर्ति का दर्शन तुम्हारा आता है तो तय वही करो ना तो ठाकुर जी तो आएगा नहीं मूर्ति का दर्शन करो राधा रामन का मूर्ति है या तो किस सुंदर का जिसका धीरे धीरे दर्शन बाद में में बदल जाए उसके बाद होगा <coughs> तो इधर जो है बताया कि देखो ठाकुर जी का चरण अखारो जो है उसका था पदांगुली उसमें ये जो योती निकालते हैं मात्र साधु पुरुष गण जैसे जैसे सहज सहज कर्म द्वारा ग्रंथित तो, सहज जैसे साधु पुरुष गण जैसे सहज कर्म द्वारा उसका भजन कई ऐसा कर्म है जिसका हृदय में जैसे हृदय का सारे जो ग्रंथी है उसका काट के फेंक दिया छेदन कर दिया और विषय लिप्त तो जोगीगण विषय निर्लिप्त तो जोगीगण उसी मुताबिक ऐसे सहज कर्म छेदन करने में समत्व होता नहीं भगवान का साक्षात सेवा और कथा श्रवन इसके द्वारा साधु साधु पुरुषगण जैसे हृदय से ग्रंथि को छिन्न कर सकता है ऐसा जोगीगन का इतना कर्म कर्मचे का समत्व आनना जोगी ज्ञानी उतना करे उतना सहज होगा नहीं अतएव अत सबको का लिए यह विनती है वासुदेव का भजन करो यही उपदेश है सबका लिए एक ही उपदेश है चौतन्य चंद चौर कुरुतागम क्या उपदेश है चैतन्य चंद्र चौर ने कुरुतानुरागम ऐसा करके उपदेश की अच्छा उसके बाद जो है महाराज वो जो ये तुम्हारा पृथ्वी महाराज जो है पिथु महाराज का लड़का पिथु महाराज अपना लड़का को सिंहासन में बैठा कर आपने जंगल में चला गया भजन लेकर औरची देवी भी गई हुई पोस्सी देवी भी चले गए और पिथु महाराज कैसे शरीर छोड़े पिथु महाराज शरीर छोड़े औरची देवी भी उसका साथ स्वामी का साथ स्वामी का साथ अपना शरीर को छोड़ दिए ऐसा करके पिथु महाराज स्वरिज छोड़ दी अपना लड़का को सिंहासन में बैठा के गए और पितुपुत्र महाजा विजिताशो उसका नाम विजिताशो और अंतोधन विद्या लाभ किया था अंतोधन लाभ करिए इसका नाम अंतोध्यान अंतोध्यान लाभ अंतोधन विद्या जो है ये विद्या इंद्रो से प्राप्त हुआ था प्राप्त किया था जो भी है ये जो इसका नाम है विजिताशो बीजतासो और बीजितासो का बीजतासो इंद्र निका इसका जो लड़का है आ, जो संतान है उसका नाम है पावक पवमान सूची या ये लोग जो है पूर्व में उगनी का उग्नि पूर्व उग्नि रहा उग्नि का कोई भाग है ना उसमें एक तीन वैशिष्ट साप के द्वारा ये जन्म हुआ उत्पन्न होकर जोग के द्वारा पुनरा उग्नित्व तो प्राप्त हो जाएगा बाद में और अंतोद्यान जो है जिसका नाम है वो पृथ्वी महाराज का लड़का उसका नाम है क्या विजितासो उसका नाम अंतोध्यान में अंतोध्यान नवस्वती नामनी कन्या पत्नी का गर्भ में हविरधन नाम का पुत्र जन्म किया विजितासो इंद्रो का इंद्रो को अश्व अपहारी जान के पीछे तो इंद्रो ने छोड़ दिया उसके बाद उसका साथ मिटमाट हो और इसका अंतोध्यान विद्या दिया जो भी है उसका हबीधान पुत्र के बोल के पुत्र हुआ और जो जो है जो है महा महाभागवान में बड़ा ऊंचा था बहुत हबीधान का पुत्र महाभागवान प्रजापति बहिर्षक कर्म कांड में बड़ा ऊंचा था ये योगे विशेष ऐसा करके बाद में उधर देखोगे जो ये बड़ा भारी जुग आदि की उसके बाद इसका जो पुत्र है प्राचीन बरही प्राचीन बरही को इन्होंने संसार करने के लिए आदेश किए तो बोले महाराज संसार करने का पहले हम तपस्या करेंगे तपस्या करने के लिए चले गए पश्चिम दिशा समुन्द्र का अंदर बैठ के दिन भजन किए उसका पहले तो शिव जी महाराज का कृपा हुआ जिसको रुद्र गीता रुद्र गीता है ना रुद्र गीता में प्राचीन वर् प्राचीन है ब्रह्मा का आदेश लेके समुद्र कन्या शतोदी को विवाह किया और शतोदी सुंदरी वाला ये विवाह काली जो भी है इसमें बहुत शुभ है और इसमें इसका भी शतोदी गर्वे प्राचीन वर्तुलनाम व्रतो दस पुत्र का जन्म दिया समुद्र कन्या का शादी वो बहुत सारे घटना है, तो कर रहा है खाली संक्षेप कर रहा है उपाय भी नहीं है और इसके बाद जो पत्नी है इनके गर्भ में दस पुत्र का जन्म दिया इनके नाम है प्रोचेता गण को पिता आदेश किया तुम संसार करो तुम लोग तो बोले हम लोग संसार नहीं करेंगे अभी अभी तपस्या करेंगे तपस्या करने के लिए चला गया पश्चिम दिशा वहां जाके जाते जाते एक जलाशय से शंकर जी प्रकट हो गए डमड़ू भाई आते भाई सारे एकदम भक्त लोग कीर्तन करता है और शंकर जी जलाशय से प्रकट हो गया पकड़ होके प्रचेतागन चार दस जो प्रचेतागण जो दस है ये इन लोगों को कुछ तत्व ज्ञान का उपदेश किया तत्व ज्ञान उपदेश बड़ा भारी लंबा चौड़ा उसका नाम है रुद्र गीता और रुद्र गीता गीता कई किस्म का है ये रुद्र गीता के द्वारा रुद्रदे भगवान प्रचेता गण को आशीर्वाद किया और बोले हमारा ये रुद्र गीता तुमको उपदेश किया ये रुद्र गीता अगर तुम चर्चा करते रहोगे और इसी को संग इसी को लेके तुम भजन करते रहोगे इस, इसका गाय इसका गायन करते रहोगे तो तुम्हारा सिद्धि हो जाएगा ऐसा करते करते वो लोग भजन की रुद्र गीता जीतं तो आत्मबुद्धिस्तरस्तु मे भवता राधसाराध्यम सर्वस्मा नम नम पंकजनाभायो भूतूक्ष्रियात्मने वास्ुदेवाय सूटस्था सरोचिसे सकर्षनायो सूक्ष्म दुराता नमो विश्व प्रबोधा प्रद्युन्नात्मने नमो नमो अनुरुद्वाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहसा पूर्णा निभृतात्मने ऐसा करके कूट बहुत सुंदर सर्गाप दारायो स्वर्गा निम सुचिस्मदे नमः नमो हिण्य चातुर चातुर्य तंतवे नमो ऊर्जो ईशे तरिया पत रेत तीप्तिदा चीवाण नम सर्वरसात्मने ऐसा करके बहुत लंबा इसका माने भी है बहुत सुंदर और उसके बाद ठाकुर जी का रूप भी वर्णन किया पद्म कोश पलासाक्षम सुंदर भ्रूसुनासिकम सुजम सुकोपलास्यम समोकर्णो विभूषण ऐसा करके मुकुट कुंडल ठाकुर जी का पूरा रूप का जब ये है ऐसा करके बाद में एक सुंदर बताया देखो ये हार हार बना के रखना चाहिए उसको खनार्धे खनार्धना बचेन खनार्धे ना पी तुल न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संग नाम की मुतासे सहा खनार्थ हो ये जारा सा भी लव तो साधु संगे सर्वसिद्धि सिद्धि हो जरा सा खन भर के लिए पल भर के लिए अगर साधु संग हुआ वो सर्वसिद्धि का कारण बन जाए हम सुबह सुबह सायंकालीन सुबह में हम बताएंगे उसका टाइम नहीं रहा अभी जो खनार्ध्य आप ही तू लय जारा सा भी साधु संग हो जाए साधु संघ जो रिजल्ट है फल जो है उसका साथ स्वर्गो पुनर्भवो किसी का हम तुलना नहीं कर सकता किसी का स्वर्ग मिले ब्रह्मा का पद मिले कुछ भी मिले लेकिन साधु संघ जो है साधु संघ के साथ किसी का तुलना नहीं करना चाहिए खनार्धेन ना पितुलाय न स्वर्गम न पुनर्भव भगवत स्व संग, संग सम इससे बड़ा आशीर्वाद क्या है सबसे बड़ा है साधु इसका विचार कल सुबह में हम प्रस्तुत करेंगे आप देखोगे विचार करके कितना बड़ा बात है लवम आप तो साधु संघ सर्व सिद्धि है इसका उदाहरण देके हम सुबह के में बताएंगे आप तो समय नहीं रहा इसका बाद काल हम चर्चा करेंगे काल शायद शाम शाम तक कल सुबह चेष्टा करें जल्दी नहीं होता क्या करें इतना देरी करके कथा शुरू हो तो होगा कैसे पूरजन का कहानी होगा पूरजन की कहानी सुनने से पूरा आपका विवेक खोल जाए पूरजन का कहानी वरा दिव्य कहानी वो सब सुनोगे उसका विचार <coughs> ये दया अन सर्वात्म नित पदम यदि निर्वली कम ते दुस्तर मति तरंती चेव मया नीति सौसिगा भक्षे वांंछ कल्प दुर्वश्य कि वा सिन्धुभ पति तान पावन भविष्भ्यो नम